एक साइंटिस्ट से उम्मीद की जाती है कि उसके पास किसी एक टॉपिक की पूरी नॉलेज हो फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए लोग सोचते हैं कि उसको किसी ऐसे टॉपिक पे नहीं लिखना चाहिए जिसमें वो मास्टर न हो ये एक तरह की इज्जत का सवाल माना जाता है लेकिन मैं अभी के लिए ये इज्जत वाली बात को साइड कर रहा हूँ मेरा एक्सक्यूज ये है कि हमारे पुरखों से हम लोगों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा आई है कि पूरे नॉलेज को एक ही जगह जोड़कर देखा जाए यूनिवर्सिटीज का नाम ही बताता है कि पुराने जमाने से लेकर अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज को एक साथ मिलाकर समझना लेकिन पिछले 100 डेढ़ सौ सालों में नॉलेज इतनी ज्यादा और अलग अलग फ़ील्ड्स में बढ़ गई है कि अब एक मुश्किल आ गई है एक तरफ तो हमें लगता है कि अब हम फाइनली पूरा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ एक अकेले इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल सा हो गया है कि वो एक छोटे से एरिया के अलावा सब कुछ को डीपली समझ पाए मुझे इस मुश्किल का एक ही सोलूशन दिखता है वरना हमारा मेन गोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो सोल्यूशन ये है कि कुछ लोग रिस्क लेकर अलग अलग फैक्ट्स और थियोरीज को जोड़ने की कोशिश करें चाहे उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट ही क्यों न हो या उन्होंने किसी और से ली हो इसमें बेवकूफ बनने का भी रिस्क है और यह मेरी अपॉलजी है लैंग्वेज की मुश्किल भी छोटी नहीं है अपनी खुद की लैंग्वेज एकदम फिट कपड़े जैसी होती है और जब वो तुरंत अवेलेबल नहीं होती तो दूसरी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करना मुश्किल होता है मैं थैंक्स कहता हूं डॉक्टर इंगस्टर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन डॉ पेडरिक ब्राउन सेंट पैट्रिक्स कॉलेज मैनुथ और लास्ट में मिस्टर एससी रॉबर्ट्स को उन लोगों ने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर ये नया कपड़ा यानी लैंग्वेज फिट करने में और उनको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जब मैं अपना ओरिजिनल स्टाइल चेंज करने में जिद्दी बनना अगर कुछ भी ओरिजिनली स्टाइल बच गया हो तो यह मेरी गलती है उनकी नहीं डबलिन, सितंबर 1944। पिनोसा के इथिक्स पार्ट फोर प्रोपोजिशन 67 में वो कहते हैं कि एक फ्री इंसान सबसे कम मौत के बारे में सोचता है उसकी समझदारी मौत पे नहीं बल्कि जिंदगी पे सोचने में है ये छोटी सी किताब एक पब्लिक लेक्चर्स के सीरीज से बनी है जो एक थोरिटिकल फिजिसिस्ट ने दी थी लेक्चर में करीब 400 लोग थे जो ज्यादा कम नहीं हुए जबकि उनको शुरू में ही बोल दिया गया था कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है और ये लेक्चर्स पॉपुलर नहीं होंगे लेकिन इसमें फिजिसिस्ट का सबसे डरावना हथियार मैथमेटिकल डिडक्शन यानी मैथ्स वाली रीजनिंग लगभग यूज नहीं की गई इसका रीजन ये नहीं है कि ये टॉपिक इतना सिंपल है कि मैथ्स की जरूरत नहीं है बल्कि ये कि ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूरी तरह मैथ्स से भी नहीं समझाया जा सकता एक और बात थी जो लोगों को लेक्चर की तरफ खींचती थी वो ये थी कि लेक्चर ये क्लियर करना चाहते थे कि बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच का जो बेसिक आइडिया है वो दोनों फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट दोनों को क्लियरली समझ आए क्योंकि असल में इतने अलग अलग टॉपिक्स होने के बाद भी पूरी बुक का एक ही मेन मकसद है एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल पे एक छोटा सा कमेंट करना ताकि आप सब कंफ्यूज न हो जाए मैं अपनी बुक का प्लान पहले ही शॉर्ट में बता देता हूं वो बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो कुछ भी टाइम और स्पेस में होता है क्या हम उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री की हेल्प से समझा सकते हैं इस किताब का छोटा सा जवाब ये है कि भले ही आज की फिजिक्स और केमेस्ट्री क्लियरली ये नहीं बता पा रही हैं, लेकिन इस बात से डाउट नहीं करना चाहिए कि ये फ्यूचर में फिजिक्स और केमेस्ट्री ही बताएंगे बहुत ही सिंपल सी बात होती अगर इसका मतलब सिर्फ इतना होता कि फ्यूचर में जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है लेकिन इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा साफ है मतलब ये है कि आज तक ये जो नहीं हो पाया इसका रीजन भी साफ है आज बायोलॉजी के साइंटिस्ट मेनली जेनेटिक्स वाले इन्होंने पिछले 30-40 सालों में बहुत स्मार्ट काम किया है उनके काम की वजह से अब हम लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चर यानी बनावट और वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं और अब यह भी पता है कि आज की फिजिक्स और केमेस्ट्री एग्जैक्टली exactly, क्यों क्लियरली नहीं बता पाती कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एटम्स जिस तरह अरेन्ज हैं और जिस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वो कंप्लीटली अलग है उन सभी तरह के अरेजमेंट से जिन पर फिजिक्स और केमेस्ट्री के साइंटिस्ट ने आज तक अपनी रिसर्च की है ये जो डिफरेंस है ये एक फिजिसिस्ट को ही क्लियरली समझ में आ सकता है क्योंकि फिजिसिस्ट जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज लॉज स्टैटिस्टिकल हैं, मतलब उन में सब कुछ एवरेज या प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बताया जाता है इसी स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिविंग थिंग्स के इंपॉर्टेंट पार्ट की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है उन सभी चीजों से जिन्हें हम फिजिसिस्ट्स और और केमिस्ट लैब में प्रैक्टिकली हैंडल करते करते हैं हैं या लिखते समय इसलिए ये सोचना भी मुश्किल है कि जो लॉज फिजिक्स केमिस्ट्री ने अब तक डिस्कवर किए हैं वो उस स्ट्रक्चर पर भी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे जिसके लिए वो लॉज ओरिजिनली बने ही नहीं है जो इंसान फिजिसिस्ट नहीं है उसको इस स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर वाले डिफरेंस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जो आगे डिटेल में समझाऊंगा एक लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रोमोजोम फाइबर जिसको हम एक अपरियोडिक क्रिस्टल कह सकते हैं फिजिक्स में अब तक हमने सिर्फ पीरियोडिक क्रिस्टल्स की स्टडी की है एक सिंपल फिजिसिस्ट के लिए पीरियोडिक क्रिस्टल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है नॉन लिविंग नेचर में ये सबसे अजीब और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं लेकिन इन अपीरियोडिक क्रिस्टल्स के कंपैरिजन में पीरियडिक क्रिस्टल्स बोरिंग और सिंपल हैं ये डिफरेंस एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है जैसे एक सिंपल वॉलपेपर होता है जिसमें सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं और दूसरी तरफ एक मास्टर एम्ब्रॉयडरी जैसे रफेल की टेपेस्ट्री जिसमें कोई भी बोरिंग रेप नहीं है बल्कि एक खूबसूरत मीनिंगफुल डिजाइन है पेरियोडिक क्रिस्टल को जब मैंने कॉम्प्लिकेटेड कहा तो यह मैं सिर्फ फिजिसिस्ट के व्यू से बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइंटिस्ट्स अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हुए काफी हद तक उस अपरियोडिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के करीब आ गए हैं मुझे लगता है वही अपीरियॉडिक क्रिस्टल ही लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चर का मेन बेस है इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने जिंदगी के प्रॉब्लम को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है जबकि फिजिसिस्ट ने अभी तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिया अब जब मैं अपने इन्वेस्टिगेशन का मेन आइडिया बता चुका हूं मैं अपनी अप्रोच यानी मेथड बताता हूं सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल फिजिसिस्ट की तरह सोचूंगा जो सिर्फ फिजिक्स को अच्छे से जानता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को भी समझता है फिर वो लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना शुरू करता है कि वो कैसे काम करते हैं और फिर वो अपने आप से ऑनेस्टली पूछता है कि जो फिजिक्स उसने सीखी है वो क्या उसकी हेल्प से इस बड़े सवाल को समझने में कोई हेल्पफुल बात बता सकता है आगे ये पता चलेगा कि हाँ वो हेल्पफुल बात बता सकता है फिर नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी थियोरी को एक्चुअल बायोलॉजिकल फैक्ट से कंपेयर करेगा तो पता चलेगा कि उसकी सोच ज्यादातर करेक्ट है लेकिन कुछ करेक्शंस की जरूरत है इस तरह धीरे धीरे हम करेक्ट व्यू के करीब पहुंच जाएंगे या कम से कम वो व्यू जो मुझे लगता है कि करेक्ट है अगर मैं करेक्ट भी हूं तो भी मुझे नहीं पता कि मेरा ये मेथड सबसे आसान और बेस्ट है या नहीं है लेकिन यह मेरा खुद का तरीका है और यह सिंपल फिजिस्ट जो मैं कह रहा हूं वो मैं खुद ही हूं मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए अपने से बेटर यह क्लियर रास्ता नहीं मिला एक अच्छा तरीका है सिंपल फिजिसिस्ट के आइडिया को समझने का कि अजीब और फनी क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि एटम्स इतने छोटे क्यों होते हैं एटम वैसे सच में बहुत छोटे होते हैं डेली की जिंदगी में हम जितनी भी छोटी सी चीज हैंडल करते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा एटम्स होते हैं एक एग्जाम्पल है लॉर्ड केलविन का अगर आप एक ग्लास पानी के मॉलिक्यूल्स को मार्क कर सकें और उस ग्लास का पानी पूरे ओशन में डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो ओशन के किसी भी कोने से अगर फिर से एक ग्लास पानी उठाएंगे तो आपको उसमें भी आपके मार्क किए हुए करीब हंड्रेड मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे एटम के साइज येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ के अबाउट वन बाई से लेकर वन 2000 तक होती है यह कंपेरिजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम स्मॉलेस्ट ग्रेन देख सकते हैं जो रफली इसी वेवलेंथ जितना होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में जो स्मॉलेस्ट ग्रेन क्लियरली दिखाई देता है उसमें भी करोड़ों तो एटम्स इतने छोटे क्यों है यह एक्चुअल में एक इनडायरेक्ट सवाल है हम एक्चुअली की साइज नहीं पूछ रहे हैं बल्कि ये पूछ रहे हैं कि हम लोग यानी लिविंग इतने बड़े क्यों हैं? एटम छोटा लगता है क्योंकि हम लेंथ के लिए मीटर या यार्ड यूज करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में लेंथ के लिए एंगस्ट्रॉम यूज होता है जो एक मीटर का टेन बिलियंथ यानी मीटर एक एटम का डायमीटर अबाउट एक से दो एंगस्ट्राम के बीच होता है मीटर या, या यार्ड हम लोग अपनी बॉडी के साइज के बेसिस पर ही यूज करते हैं एक इंग्लिश किंग की फेमस स्टोरी है कि जब उसके एडवाइजर्स ने लेंथ का यूनिट पूछा तो उसने अपनी आर्म फैलाई और कहा मेरे चेस्ट से फिंगरटिप्स तक की लेंथ ले लो स्टोरी सच है या नहीं अलग है पर वो किंग नेचुरली एक ऐसी लेंथ बताएगा जो उसकी बॉडी से मैच करती हो एक फिजिसिस्ट को भी अपना सूट सिक्स एंड हाफ यार्ड्स के कपड़े का ही चाहिए सिक्सटी फाइव थाउजेंड मिलियन एंगस्ट्रॉन्ग का नहीं इसलिए हमारा ओरिजिनल सवाल एक्चुअली ये बन जाता है कि हमारी बॉडी आइटम्स के साइज से इतनी बड़ी क्यों है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे सेंसेस जैसे आंख कान इतने बड़े हैं कि वो एक सिंगल एटम को डिटेक्ट नहीं कर पाते हमारे सेंस ऑर्गन्स एटम्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं क्या ये ऐसा ही होना जरूरी है क्या नेचर के लॉज में ऐसा होना ही है कि हम एटम्स को डायरेक्टली सेंस न कर सकें यह कैसा सवाल है जिसका जवाब फिजिसिस्ट क्लियरली दे सकते हैं और इसका जवाब है हा ये जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता मतलब अगर हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती कि एक सिंगल एटम या कुछ एटम्स भी हमारे सेंसेस पे असर कर सकते हरे रे लाइफ कैसी होती एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए अगर हम लोग ऐसे होते तो हम कभी भी इतनी क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते जिसे धीरे धीरे डेवलप होते होते हम एटम जैसी चीज के बारे में सोच सकें मैंने अभी सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया है लेकिन यही बात बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी सेम होगी सिर्फ ब्रेन या सेंस ऑर्गन्स के लिए नहीं फिर भी हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम सोचते हैं फील करते हैं और चीजों को परसीव करते हैं बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब एक्चुअली थिंकिंग और को सपोर्ट करने के लिए ही हैं। कम से कम हमारे ह्यूमन व्यू से तो यही है भले बायोलॉजी वाले और रीजंस देते हो एक और बात है अगर हम उस प्रोसेस की स्टडी करेंगे जो सोचने फील करने से जुड़ा हुआ है तो हमारा काम आसान हो जाएगा वैसे हमें क्लियरली नहीं पता कि ये दोनों चीजें सोच और फिजिकल प्रोसेस इतनी करीब क्यों जुड़ी हुई हैं। मेरे हिसाब से ये कैसी बात है जो शायद साइंस या इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा तो हमारा मेन सवाल ये है कि हमारा ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स में इतने ज्यादा आइटम्स क्यों होते हैं ताकि उनमें होने वाले फिजिकल चेंजेस हमारी कॉम्प्लिकेटेड सोच से एकदम क्लियरली जुड़े हो सके आखिर क्यों हमारा ब्रेन या हमारे सेंसेस इतने सेंसिटिव नहीं है कि वो सिर्फ एक या कुछ एटम्स को डायरेक्टली सेंस कर सके इसका रीजन ये है कि जो हम थिंकिंग यानी सोचना कहते हैं वो एक ऑर्गेनाइज एक ऑर्डरली चीज है और इस ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग को काम करने के लिए जो चीजें परसेप्शन जरूरी है वो भी कुछ हद तक ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए इससे दो बातें साफ होती हैं पहली कि ब्रेन जैसे किसी ऑर्गन की फिजिकल स्ट्रक्चर भी सोच की तरह ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए मतलब ब्रेन के अंदर होने वाले इवेंट्स को फिजिकल लॉस को बहुत एग्जैक्टली exactly फॉलो करना पड़ेगा दूसरी बात यह कि ब्रेन को बाहर से मिलने वाले सिग्नल्स भी ऑर्गेनाइज होंगे तो ही वो क्लियरली सोच का मटेरियल बन सकेगा मतलब हमारे बॉडी और बाहर के एन्वायरमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शन भी फिजिकल लॉज को एग्जैक्टली exactly फॉलो करने चाहिए कम से कम कुछ हद तक तो जरूर अब सवाल आता है कि अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ कुछ एटम्स का बना होता और बहुत सेंसिटिव होता सिर्फ एक या कुछ एटम्स को सेंस कर पाता तो क्या वो ये सब कंडीशंस फुलफिल कर पाता जवाब है नहीं क्योंकि एटम्स हमेशा बहुत रैंडमली, यानी इधर उधर मूव करते हैं जिसको हीट मोशन कहते हैं ये रैंडम मूवमेंट एटम्स को ऑर्गेनाइज या ऑर्डर्ड तरह से बिहेव करने नहीं देती कुछ थोड़े से एटम्स के बीच जो भी होगा वो किसी भी क्लियर लॉ को फॉलो नहीं करेगा सिर्फ जब बहुत ज्यादा एटम्स एक साथ होते हैं तब स्टेटिस्टिकल लॉस क्लियरली काम करना शुरू करते हैं और एटम्स जितने ज्यादा होते जाते हैं इन लॉज की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हो जाती है इस तरह से जो भी इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज और ऑर्डरली बन जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फिजिक्स और केमेस्ट्री के लॉज काम करते हैं वो सब इसी स्टैटिस्टिकल टाइप के लॉज हैं अगर कोई दूसरे टाइप के लॉज की हम सोच भी लें तो एटम्स की कांस्टेंट हीट मोशन की वजह से वो कभी भी काम नहीं कर पाएंगे मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स से आपको इसे समझाता हूं ये एग्जाम्पल्स मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं हजारों में से सिर्फ कुछ शायद ये बेस्ट एग्जाम्पल्स भी न हो लेकिन इन एग्जाम्पल्स से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक है जैसे बायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं या एस्ट्रॉनोमी में न्यूटन का लॉ या मैथ्स में वन टू तो, थ्री फोर नंबर्स का सीक्वेंस बेसिक है जो इंसान बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये सुन रहा है उसको अगले कुछ मिनट्स में इसकी पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा आइडिया जरूर मिलेगा यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स की बुक्स में स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को फेमस साइंटिस्ट लुडविग बोल्डसमैन और विलर्ड गिब्स ने बनाया है अगर आप एक क्वार्ड्स ट्यूब को ऑक्सीजन गैस से भरकर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो गैस मैग्नेटाइज़्ड हो जाती है उसमें मैग्नेटिज़्म आ जाता है ये मैग्नेटाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स छोटे मैग्नेट्स की तरह होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कॉम्पस की सोई यानी निडल की तरह अलाइन हो जाते हैं पैरल हो जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का मैग्नेटाइजेशन भी डबल हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड तक चलती रहती है मतलब जितना आप फील्ड बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा ये क्लियर एग्जाम्पल है प्योरली स्टेटिस्टिकल लॉ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है लेकिन हीट मोशन बार बार उन मॉलिक्यूल्स को रेंडमली इधर उधर घुमाता है इसलिए सिर्फ एक हल्की सी मेजोरिटी मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है हर एक मॉलिक्यूल बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है लेकिन उनकी एवरेज बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में होती है यह बहुत स्मार्ट एक्सप्लेनेशन फ्रेंच फिजिसिस्ट पी लेंग्विनी ने दी थी इसको एक तरह से कंफर्म भी कर सकते हैं अगर जो हल्का मैग्नेटाइजेशन ऑब्जर्व हुआ है वो हीट मोशन की वजह से हो रहा है तो अगर आप टेंपरेचर कम करेंगे तो हीट मोशन कम हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा क्लियरली अलाइन हो जाएंगे और एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली exactly ही मिलता है मतलब मैग्नेटाइजेशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसी को क्यूरी का लॉ कहा जाता है मॉडल लैब में टेम्परेचर इतना कम कर सकते हैं कि हीट मोशन बहुत कम हो जाए और मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत क्लियर हो जाए इस स्टेट को हम कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन के करीब की स्टेट कहते हैं ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटाइजेशन फील्ड बढ़ाने पे उतना ही नहीं बढ़ता जितना पहले बढ़ रहा था बल्कि धीरे धीरे बढ़ने की स्पीड स्लो होती जाती है और फाइनली की तरफ चला जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म होता है लेकिन ये पूरा सिस्टम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ही इतना स्टेबल है अगर मॉलिक्यूल्स कम होते तो मैग्नेटाइजेशन एक कांस्टेंट नहीं होता बल्कि बार बार रेंडमली चेंज होता रहता क्योंकि फिर हीट मोशन और मैग्नेटिक फील्ड का कंपटीशन एकदम साफ दिखाई देता अगर आप एक कांच के बर्तन में नीचे वाले हिस्से में धुंध यानी फॉग भर दीजिए जिसमें बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स हैं तो आप देखेंगे कि धुंध का जो ऊपर बाउंड्री है वह धीरे धीरे नीचे गिरती है यह धीरे धीरे गिरने की स्पीड फिक्स होती है जो हवा की विस्कोसिटी और ड्रॉपलेट्स के साइज और वेट पे डिपेंड करती है लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी एक ड्रॉपलेट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ड्रॉपलेट सीधा नीचे नहीं गिर रहा वो तो बहुत रैंडमली, यानी इधर उधर ही हिल रहा है इसी रेंडम मूवमेंट को ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ड्रॉपलेट्स एवरेज में सीधा नीचे ही गिर रहे हैं ये ड्रॉपलेट्स एटम्स नहीं हैं, लेकिन ये इतने छोटे और हल्के हैं कि सिर्फ एक या कुछ मॉलिक्यूल्स की टक्कर से भी हिल जाते हैं इसी वजह से ये इधर उधर उछलते रहते हैं और ग्रेविटी की वजह से सिर्फ एवरेज में ही नीचे गिर पाते हैं ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि अगर हमारे सेंसेस सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को भी डायरेक्टली फील कर पाते तो हमारा एक्सपीरियंस कितना अजीब और कन्फ्यूजिंग होता कुछ बैक्टीरिया और दूसरे बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस ब्राउनियन मूवमेंट से काफी अफेक्ट होते हैं उनकी मूवमेंट सिर्फ आस के मॉलिक्यूल्स की रेंडम हीट मोशन से ही होती है उनके पास कुछ च्वाइस नहीं होती अगर उनके पास खुद से मूवमेंट करने की थोड़ी सी भी कैपेसिटी होती तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे पर ये उनके लिए काफी मुश्किल होता क्योंकि मॉलिक्यूल्स की हीट मोशन उनको बहुत बुरी तरह से उछालती रहती है जैसे रफ समंदर में एक छोटी नाव को वेव्स इधर उधर उछालती हैं। एक और फिनोमिन ब्राउनियन मोशन जैसी ही है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें कुछ कलर वाला केमिकल डिजॉल्व है जैसे पोटेशियम और शुरू में यह केमिकल एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम है मतलब कंसेंट्रेशन एक साइड पे ज्यादा है और दूसरी साइड पे कम अगर इस सिस्टम को हम कुछ देर अकेले छोड़ दें तो वो केमिकल धीरे धीरे ज्यादा कंसेंट्रेशन वाली साइड से कम कंसेंट्रेशन वाली साइड की तरफ फैलने लगेगा और यह तब तक होगा जब तक पूरे पानी में हर तरफ कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती ये जो डिफ्यूजन है, है पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किसी भी तरह की फोर्स की वजह से नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स को ज्यादा क्राउडेड एरिया से कम क्राउडेड एरिया में जाने की इच्छा है जैसे लोग क्राउडेड जगह से खुली जगह जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता परमैग्नेट के हर मॉलिक्यूल का मूवमेंट एकदम इंडिपेंडेंट होता है वो किसी और मॉलिक्यूल को देख के नहीं चलता चाहे वो क्राउडेड एरिया में हो या एम्प्टी एरिया में हो हर मॉलिक्यूल सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम टक्कर की वजह से इधर उधर हिलते हैं कभी ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ चलते हैं कभी कम कंसेंट्रेशन की तरफ और कभी किसी एंगल इस तरह का मूवमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए इंसान रैंडमली एक फील्ड में चले जा रहे हैं उनको कोई भी डायरेक्शन पसंद नहीं है वो बस इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से पर मैगनेट के मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बराबर हो जाता है यह शुरू में कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ध्यान से देखा जाए तो साफ है ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाली साइड से कम मॉलिक्यूल्स वाली साइड की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाले की तरफ से रैंडम चलने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है इसलिए लेफ्ट से राइट की तरफ मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो होता है जब तक कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती अगर इस चीज को मैथ्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक इक्वेशन बनती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स डी टाइम्स द लैपलेशन ऑफ पी इस इक्वेशन को मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा पर इसका मतलब सिंपल है मैं इस इक्वेशन का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि ये समझ आए कि ये जो लॉ है ये भी सिर्फ अप्रोक्सीमेट यानी लगभग सही है क्योंकि ये पूरा रैंडम मूवमेंट पे बेस्ड है और रैंडम चीजें कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी भी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही रैंडमनेस ज्यादा क्लियरली दिखेगा एक और एग्जांपल। यह वाला एग्जांपल पिछले वाले से काफी मिलता है लेकिन इंटरेस्टिंग फिजिसिस्ट एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट एक लंबी और पतली फाइबर से लटका देते हैं जिससे वो वीक फोर्सेस को मेजर कर सके ये फोर्सेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल हो सकती हैं जो इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा घुमाती हैं ये जो डिवाइस है इसको टॉर्सिनल बैलेंस कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फिजिसिस्ट इस फाइबर को जितना पतला और लंबा और इस ऑब्जेक्ट को जितना हल्का बना सकते हैं बनाते हैं लेकिन एक लिमिट आती है जब ये लटकता हुआ ऑब्जेक्ट इतना हल्का हो जाता है कि उसको आसपास के मॉलिक्यूल्स की हीट मोशन क्लियरली अफेक्ट करने लगती है इस वजह से यह ऑब्जेक्ट अपने इक्विलीब्रियम पोजिशन पर स्टेबल नहीं रहता बल्कि इधर उधर रैंडमली डांस करने लगता है बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले एग्जांपल में ड्रॉपलेट्स रैंडमली हिलते थे रैंडमनेस मेजरमेंट की एक प्रैक्टिकल लिमिट सेट कर देता है मतलब आप एकदम वीक फोर्स एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते क्योंकि मॉलिक्यूल की रैंडम टक्कर फोर्स के इफेक्ट को कन्फ्यूज कर देती है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट्स सेम मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं ताकि रैंडमनेस का इफेक्ट खत्म हो जाए ये एग्जांपल हम लोगों की सेंस ऑर्गन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स भी एक तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्लियरली दिखाता है कि अगर हमारे सेंसेस बहुत सेंसिटिव होते तो कितने यूजलेस हो जाते मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव, यानी नंबर्स वाली बात बताऊंगा इस बात से पता चलेगा कि किसी भी फिजिकल लॉ की एक्यूरेसी कितनी हो सकती है इसको रूट एन लॉ कहते हैं एक एग्जांपल से समझिए अगर किसी गैस के कुछ फिक्स्ड कंडीशंस में एक जगह पर एग्जैक्टली एन मॉलिक्यूल्स हैं तो रियल में अगर आप चेक करेंगे तो एग्जैक्टली exactly एन नहीं होंगे बल्कि रूट एन जितना डिफरेंस होगा अगर एन बराबर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो एरर अबाउट 10 यानी रूट हंड्रेड यानी 10 मॉलिक्यूल्स की हो सकती है मतलब अबाउट 10 परसेंट एरर लेकिन अगर एन इक्वल्स 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं तो एरर अबाउट वन हो जाती है क्योंकि रूट 1 मिलियन 1000 मतलब एरर सिर्फ 0.1 परसेंट ये रूल ऑलमोस्ट सब जगह अप्लाई होता है जहां स्टेटिस्टिकल चीजें हैं मतलब कोई भी लॉ कितना एक्यूरेट होगा ये डिपेंड करता है कि उसमें इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफी बड़े होने चाहिए क्योंकि तभी उनमें इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी और लॉस एक्यूरेट हो पाएंगे अगर ये मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो एक्यूरेसी कम होगी और लॉस भी क्लियरली काम नहीं करेंगे ये जो रूट n वाला रूल है ये बहुत स्ट्रांग कंडीशन है क्योंकि वन मिलियन मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है अगर नेचर के लॉस को बहुत एक्यूरेटली फॉलो करना हो तो अभी तक हमने ये समझा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसमें होने वाले सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बहुत ही ज्यादा एटम्स का बना हुआ होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि सिर्फ कुछ एटम्स के रैंडम यानी इधर उधर इवेंट्स ऑर्गेनिजम्स के काम को डिस्टर्ब न करें एक सिंपल फिजिसिस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म के पास एग्जैक्ट फिजिकल लॉज हो जिनसे उसका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्ट चल सके कंक्लूजन जो हमने फिजिक्स के व्यू से निकाला है क्या एक्चुअल बायोलॉजी फैक्ट से भी मैच करता है पहली नजर में यह कंक्लूजन बहुत ऑब्वियस या सिंपल लग सकता है अगर 30 साल पहले का कोई बायोलॉजिस्ट होता तो शायद वो कहता कि यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि एक एडल्ट बॉडी या उनका एक सिंगल सेल भी इतने ज्यादा एटम्स का बना होता है कि हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में फिजिकल लॉज ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाते हैं उस समय यही लगता था कि ये लॉज हमेशा वैलिड रहेंगे क्योंकि एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है रूट एन लॉ के हिसाब से ही लेकिन आज हमें पता है कि यह पुरानी सोच गलत थी अब हमें पता चला है कि बहुत ही कम एटम्स के ग्रुप्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं ये आइटम्स इतने कम होते हैं कि उनमें एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल लॉस भी काम नहीं कर सकते ये छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप्स ही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उसके स्पेशल फीचर्स को क्लियरली कंट्रोल करते हैं और इन सब में बायोलॉजिकल लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर होते हैं मैं अब पहले बायोलॉजी स्पेशली जेनेटिक्स की नॉलेज का एक शॉर्ट समरी दूंगा मुझे इसकी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है इसलिए मैं पहले ही बायोलॉजिस्ट से माफी मांगता हूं कि मेरी समरी एक फिजिसिस्ट की नजर से ही है मैं सिर्फ मेन आइडियाज क्लियर करूंगा क्योंकि एक फिजिसिस्ट बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स की पूरी डिटेल में नहीं जा सकता जेनेटिक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें ब्रीडिंग और सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना भी इंक्लूडेड है बायोलॉजिस्ट पैटर्न शब्द का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का पूरा फोर डायमेंशनल पैटर्न कहते हैं मतलब सिर्फ एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उसके एग से लेकर एडल्ट होने तक पूरी डेवलपमेंट को पैटर्न कहा जाता है ये जो फोर डायमेंशनल पैटर्न है वो पूरी तरह उस एक सेल यानी फर्टिलाइज्ड एक के स्ट्रक्चर से फिक्स्ड होता है और एक्चुअली पैटर्न एक सेल के एक छोटे से पार्ट न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होता है नॉर्मल स्टेट में न्यूक्लियस एक नेट जैसा होता है जिसको क्रोमेटीन कहते हैं लेकिन जब सेल डिवाइड होता है मिटोसिस या से तो ये न्यूक्लियस क्लियरली कुछ पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है जिनको क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोजोम आठ या बारह होती है ह्यूमंस अड़तालीस फोर्टी एट एक्चुअली ये संख्या कुछ इस तरह होती है टू मल्टीप्लाइड बाई फोर या में टू मल्टीप्लाइड बाय 24 मतलब ये क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं दोनों सेट्स मोस्टली एक जैसे ही दिखते हैं एक सेट मदर यानी एक सेल से आता है और दूसरा फादर यानी स्पर्म सेल से इन क्रोमोसोम्स में या उनके सेंटर में जो फाइबर होता है पूरा फ्यूचर ऑर्गेनिज्म का पैटर्न एक स्पेशल कोड स्क्रिप्ट की फॉर्म में स्टोर होता है हर सेट में पूरा कंप्लीट कोड होता है फर्टिलाइज एग में यूजुअली ऐसे दो कॉपीज होते हैं कोड स्क्रिप्ट का मतलब है कि अगर कोई एक माइंड जैसे लेपलिस का इमेजिनरी माइंड होता जिसको सब कॉजल रिलेशन एकदम साफ पता होते वो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देख के बता सकता कि वो एग बड़ा होकर एक मुर्गा बनेगा या एक मक्खी या एक मेज प्लांट या फूल या चूहा या औरत एक, सेल्स का एक जैसा ही होता है और जिन एक्स में फर्क होता है जैसे बर्ड्स या रेपटाइल्स के बड़े एक्स, वो फर्क सिर्फ न्यूट्रिशनल मटेरियल की वजह से होता है कोडस्क्रिप्ट दोनों में सेम टाइप की होती है वैसे सिर्फ कोडस्क्रिप्ट वर्ड भी सही नहीं है क्योंकि ये क्रोमोसोम्स ही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एक्चुअली एग्जीक्यूट भी करते हैं मतलब ये क्रोमोसोम्स एक ही टाइम पर प्लान भी हैं और बिल्डर भी हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल के रिपीटेडली डिवाइड होने से होती है जिसे मिटोसिस कहते हैं सेल का डिवीजन जितनी तेजी से सोच सकते हैं उतनी जल्दी नहीं होता फिर भी शुरू में ग्रोथ काफी तेज होती है एक दो सेल्स में डिवाइड होता है फिर चार फिर आठ फिर सोलह बत्तीस चौसठ इस तरह कुछ ही स्टेप्स में बहुत सेल्स बन जाते हैं इस रेट से कैलकुलेट करें तो सिर्फ 50, 60 सेल्स डिवीजंस ही काफी होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के पूरे सेल्स बनाने के लिए मतलब हमारी बॉडी का हर एक सेल फर्टिलाइज एक का 50 या सिक्स जेनरेशन ही है मिट्टोसिस में क्रोमोजोम्स कैसे बिहेव करते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं मतलब दोनों क्रोमोजोम सेट्स डुप्लीकेट होकर दो नए सेट्स बना देते हैं यह प्रोसेस माइक्रोस्कोप से क्लियरली स्टडी किया जा चुका है हर नए डॉटर सेल को पेरेंट सेल से एक्जैक्टली सेम क्रोमोजोम्स के दो कंप्लीट सेट्स मिलते हैं मतलब हर बॉडी सेल क्रोमोजोम्स के मामले में एकदम सेम होता है हर एक सेल के पास पूरे कोड स्क्रिप्ट की दो कॉपीज होना ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक आर्मी में जनरल अपनी पूरी प्लान हर एक सोल्जर को बताता है ताकि सब क्लियरली काम करें यह नॉलॉजी रियल बायोलॉजी में एग्जैक्टली exactly ट्रू है इस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का एक्सेप्शन भी है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी ग्रोथ के कुछ समय बाद कुछ सेल्स स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व होते हैं जो बाद में गैमेट्स यानी स्पर्म या एग सेल्स बनते हैं इन रिजर्व्ड सेल्स में मिटोसिस बहुत कम होता है मेचोरिटी के वक्त मियोसिस होता है जिसमें क्रोमोजोम्स डबल नहीं होते बल्कि आधे आधे हो जाते हैं मतलब एक डॉटर सेल को सिर्फ एक सेट क्रोमोजोम्स मिलते हैं ह्यूमन में सिर्फ 24 फोर क्रोमोजोम्स फोर्टी नहीं इन आधे क्रोमोजोम वाले सेल्स को हेपलॉयड सेल्स कहते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स डाइप्लॉयड होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का डबल सेट होता है फर्टिलाइजेशन में दो हेप्लॉयड गैमेट्स मिलकर फिर डाइप्लॉयड एक बनाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती हेप्लॉयड सेल्स ही डायरेक्टली ग्रोथ करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जैसे मेल यानी ड्रोन ड्रोन के फादर नहीं होते क्योंकि वो हैप्लॉयड एग से डायरेक्टली बनता है प्लांट्स में भी ये कॉमन है मॉस प्लांट में एक जेनरेशन हेप्लॉयड और एक जेनरेशन डायप्लॉयड होता है एनिमल्स और ह्यूमंस में हैप्लॉयड जनरेशन बहुत शॉर्ट होता है सिर्फ स्पर्म और एग का फॉर्म में हमारी बॉडी डाइप्लॉयड जेनरेशन है रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि मियोसिस है क्रोमोजोम्स का एक सेट फादर से आता है एक सेट मदर से इसमें ना तो किस्मत का कोई रोल है ना ही चांस का हर एक इंसान अपने इनहेरिटेंस का एग्जैक्टली exactly आधा हिस्सा मां से लेता है और आधा बाप से कभी कभी किसी एक पेरेंट की क्वालिटीज ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती हैं, पर उसकी वजह अलग है जिसको हम बाद में समझेंगे इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल सेक्स है लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स की इनहेरिटेंस देखें तो वहां सिचुएशन अलग है मैं अपने फादर से मिले क्रोमोजोम्स का एग्जाम्पल लेता हूं मान लीजिए मैं उनमें से क्रोमोजोम नंबर पांच को लेता हूं ये क्रोमोजोम या तो मेरे ग्रैंडफादर का एग्जैक्ट कॉपी है या मेरी ग्रैंडमदर का यह डिसीजन एकदम चांस डिपेंड करता है, जो मेरे फादर की बॉडी में नवंबर में में हुआ, में हुआ था। उसी मियोसिस से कुछ दिन बाद वो स्पम सेल बना जिससे मैं पैदा हुआ बिल्कुल यही कहानी क्रोमोजोम नंबर वन टू थ्री से लेकर ट्वेंटी तक हर क्रोमोजोम के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो मां का सेट हो या बाप का ये सब डिसीजंस इंडिपेंडेंट हैं। मतलब अगर नंबर ग्रैंडफादर जोसेफ से आया है तो क्रोमोजोम नंबर सेवन अभी भी 50-50 चांस रखता है कि वो या तो जोसेफ श्रॉडिंगर से ही आए या फिर ग्रैंड मदर मेरी बॉगनर से आए लेकिन क्रोमोजोम्स में ग्रैंड पेरेंट्स की इनहेरिटेंस मिक्सिंग का चांस इससे भी ज्यादा है अभी तक हमने सोचा कि क्रोमोजोम पूरा का पूरा या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से आता है मतलब क्रोमोजोम पूरा अनडिवाइडेड ट्रांसफर होता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है या हमेशा नहीं होता रिडक्टिव डिवीजन यानी म्योसिस में सेपरेट होने से पहले मेरे फादर के बॉडी में क्रोमोजोम नंबर फाइव के दोनों कॉपीज एक दूसरे के क्लोज आते हैं इस समय कभी कभी वो क्रोमोजोम्स अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं इस प्रोसेस को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इस वजह से ग्रैंड चाइल्ड में दो क्वालिटीज जो ओरिजिनली एक ही क्रोमोजोम में थी वो अलग हो जाती हैं। मतलब एक क्वालिटी ग्रैंडफादर से आ सकती है और दूसरी ग्रैंड मदर से क्रॉसिंग ओवर ना तो बहुत रेयर है ना ही बहुत कॉमन है लेकिन इसकी वजह से हमें क्रोमोसोम्स में प्रॉपर्टीज की लोकेशन पता करने में बहुत हेल्प मिली है क्रॉसिंग ओवर की फुल डिटेल समझने के लिए हमें कुछ और बायोलॉजी टर्म्स जैसे टे डोमिन इसको भी समझना होगा जो इस बुक में डिटेल में नहीं दिया जा सकता फिर भी मैं मेन पॉइंट समझा देता हूं अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता तो एक ही क्रोमोसोम की दो प्रॉपर्टीज हमेशा एक साथ में ही पास होती कभी सेपरेट नहीं होती और अगर दो प्रॉपर्टीज अलग अलग क्रोमोसोम्स में होती तो या तो वो बिल्कुल अलग ही होती या उनके सेपरेट होने का 50-50 चांस होता लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये सिंपल रूल बदल जाता है अगर दो प्रॉपर्टीज क्रोमोसोम में एक दूसरे के करीब हैं तो उनके अलग होने का चांस क्रॉसिंग ओवर में बहुत कम होगा क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का चांस कम है लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज क्रोमोसोम के दोनों एंड्स पे हैं तो वो हर क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाएंगी इस तरह हमें प्रॉपर्टीज का एक मैप मिल जाता है क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करके चीज एक्सपेरिमेंट्स में क्लियरली कंफर्म हो चुकी है मेनली ड्रोसोफिलिया एक टाइप की मक्खी इसपे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही अलग अलग ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज डिवाइड हो जाती हैं। ड्रोसोफिला में टोटल चार क्रोमोसोम्स हैं हर क्रोमोसोम के अंदर प्रॉपर्टीज एक क्लियर लाइन में अरेन्ज होती है एग्जैक्टली exactly जैसा क्रोमोजोम का शेप है यानी रॉड शेप वैसे अभी तक हमारा ये एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल और कलरलेस है हमने ये भी नहीं बताया कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली exactly है क्या एक ऑर्गेनिज्म की पूरी पैटर्न को छोटे छोटे प्रॉपर्टीज में डिवाइड करना डिफिकल्ट है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एक यूनिटी है जब हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक्चुअली ये बताते हैं कि दो इंसेस्टर्स में एक पर्टिकुलर डिफरेंस था जैसे एक की आंखें ब्लू और दूसरे की ब्राउन और ऑफस्प्रिंग उस पर्टिकुलर डिफरेंस में दोनों में से एक को ही फॉलो करता है इसी डिफरेंस की वजह क्रोमोजोम में फ़िक्स्ड होती है बायोलॉजी में इस जगह को हम लोकस कहते हैं और उस जगह पे जो मटेरियल है उसको हम झी मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं बल्कि डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी सबसे बेसिक चीज है ये क्लियरली आगे के चैप्टर्स में समझाया जाएगा जब हम म्यूटेशंस की बात करेंगे अभी हमने जीन टर्म यूज किया जो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी का मटेरियल कैरियर है अब दो इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है पहला जीन का मैक्सिमम साइज क्या है मतलब जीन कितना छोटा हो सकता है और दूसरा जीन कितना परमानेंट यानी लॉन्ग लास्टिंग होता है जीन की साइज का एस्टीमेट दो मेथड से हुआ है पहला जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स यानी ब्रीडिंग से और दूसरा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से पहला मेथड सिंपल है हम क्रोमोसोम की लेंथ को प्रॉपर्टीज की संख्या से डिवाइड करके क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं यह सिर्फ मैक्सिमम साइज दे सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली प्रॉपर्टीज की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है दूसरा मेथड ड्रोसोफिला की सेलिवरी ग्लैंड्स के सेल्स की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है ये सेल्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें क्रोमोजोम्स पे डार्क पैंड दिखते हैं साइंटिस्ट सीडी डार्लिंगटन के हिसाब से ये डार्क बैंड्स जीन्स की एक्चुअल पोजिशन हो सकती हैं। इन बैंड्स की संख्या भी क्रोमोसोम्स में जीन्स की संख्या के जितनी ही है लगभग 2,000। इन ऑब्जर्वेश्स के हिसाब से जीन का साइज अबाउट 300 हंड्रेड है 300 हंड्रेड मतलब लगभग सौ या डेढ़ सौ एटम्स जितनी लेंथ मतलब एक जीन में सिर्फ कुछ लाख यानी मिलियंस एटम्स ही होंगे एटम्स की यह संख्या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के हिसाब से बहुत छोटी है इसलिए एटम्स की यह संख्या नॉर्मल फिजिक्स लॉस को फॉलो करने के लिए बहुत कम है और एक्चुअली जीन सिर्फ एटम्स का रैंडम ग्रुप भी नहीं है जीन एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें हर आइटम की एक स्पेशल और अलग रोल है यह बहुत बड़े जेनेटिसिस्ट जैसे हेल्डेन और डार्लिंगटन का मानना है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है जो हम बाद में देखेंगे जीन की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कितना परमानेंट है इसका जवाब एक्चुअली क्लियर है हम जब भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट परमानेंट है क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर फीचर जैसे नाक या उंगली की शेप या हिमोफीलिया ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी का पैटर्न एक जेनरेशन से दूसरी में ऑलमोस्ट अनचेंज्ड पास होता है ये सेंचुरी तक कांस्टेंट रहता है पर हजारों साल में बदलता है ये सब कुछ सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक छोटे से मटेरियल स्ट्रक्चर यानी जींस की वजह से होता है यह चीज एक बहुत बड़ा आश्चर्य है मार्वल लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि हम लोग इसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की हेल्प से खुद अपनी इस इनहेरिटेंस को क्लियरली समझने की कैपेसिटी भी रखते हैं मुझे लगता है कि पहले आश्चर्य को तो हम पूरी तरह समझ सकते हैं लेकिन दूसरे आश्चर्य यानी हमारा खुद का इस बारे में नॉलेज रखना शायद ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर हो अभी जो हमने जीन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यानी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बातें की हैं वो हमें इतनी नॉर्मल लगती है कि शायद उनमें कुछ खास नहीं लगेगा लेकिन इस बार वो कहावत सच है कि एक्सेप्शन से ही रूल्स प्रूव होते हैं अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच कोई भी डिफरेंस कभी नहीं होता तो हमें जेनेटिक्स के सारे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स कभी नहीं मिलते और ना ही हमें नेचर का वो बड़ा एक्सपेरिमेंट मिलता जो स्पीसीज को नेचुरल सेलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जरिए बनाता है मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर ही अब जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूं। आज हमें क्लियरली पता है कि डार्विन की सोच गलत थी जब उन्होंने कहा कि स्मॉल कॉन्टिन्यूस यानी लगातार छोटे छोटे एक्सीडेंटल वेरिएशन पे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि ऐसे कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हेरिडिटरी नहीं होते एक एग्जाम्पल से इसको समझिए अगर आप बिल्कुल प्योर ब्रीड, एकदम एक जैसे बार्ली के प्लांट्स को लीजिए और उनके कांटों यानी ऑन्स की लेंथ को मेजर करिए तो आपको एक बेल शेप्ड कर्व मिलेगा मतलब एक एवरेज लेंथ ज्यादा कॉमन होगी और उससे लंबे या छोटे कांटे कम होंगे अब अगर आप कुछ ज्यादा लंबे कांटों वाले ईयर्स लेकर उनके बीज से नई फसल उगाइए तो डार्विन एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली जनरेशन में एवरेज लेंथ ज्यादा हो जाएगी लेकिन अगर बारले सच में प्योर ब्रिड है तो ऐसा नहीं होगा नई फसल में भी वही ओरिजिनल कर्व रिपीट होगा मतलब सिलेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इसका रीजन यह है कि ये छोटे छोटे कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हेरिडिटरी नहीं होते वो सिर्फ एक्सीडेंटल हैं। लेकिन लगभग 40 साल पहले एक डच साइंटिस्ट डेवरीस ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी उन्होंने बताया कि प्योर ब्रेड प्लांट्स में भी कुछ बहुत ही कम केसेस दस हजार में सिर्फ दो या तीन केसेस में कुछ स्मॉल पर अचानक जंप लाइक चेंजेस हो जाते हैं यह जंप लाइक का मतलब यह नहीं कि चेंजेस बहुत बड़े होते हैं मतलब सिर्फ यह है कि ओरिजिनल फॉर्म और चेंज्ड फॉर्म के बीच कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता डेवरिस ने इस सडन चेंज को म्यूटेशन नाम दिया म्यूटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका अचानक होना यानी डिसकॉन्टिन्यूटी एक फिजिसिस्ट को यह क्वांटम थ्योरी की याद दिलाता है क्योंकि क्वांटम थ्योरी में भी चेंजेस कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि जंप लाइक होते हैं फिजिसिस्ट शायद इसलिए डिबेरिस की म्यूटेशन थ्योरी को बायोलॉजी की क्वांटम थ्योरी कहेंगे और यह सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है एक्चुअल में म्यूटेशन क्वांटम जम्प्स की वजह से ही होता है जीन मोलिक्यूल के अंदर क्वांटम थ्योरी तो सिर्फ दो साल पहले ही आई थी जब 1902 हंड्रेड टू में डीवरी ने ये डिस्कवरी की थी इसलिए ये कनेक्शन समझने में एक पूरी जेनरेशन लगभग तीस से चालीस साल लग गई म्यूटेशन बिल्कुल क्लियरली इनहेरिटेड होते हैं एग्जैक्टली exactly जैसे नॉर्मल कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं ऊपर बार्ले वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए कुछ ईयर्स एकदम डिफरेंट है जैसे बिल्कुल बिना कांटो वाले ये म्यूटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है और ये प्लांट्स फिर अगली जेनरेशन में भी बिना कांटो वाले ही होंगे मतलब ये म्यूटेशन बिल्कुल क्लियर इनहेरिट हुआ है इसलिए म्यूटेशन का मतलब क्लियरली ये है कि हेरिडिटरी मटेरियल यानी जीन में कुछ परमानेंट चेंज हुआ है जेनेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स म्यूटेटेड और नॉन म्यूटेटेड या डिफरेंटली म्यूटेटेड इंडिविजुअल्स को केयरफुली क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग को स्टडी करते हैं इसी से हमें हेरिडिटी का पूरा मैकेनिज्म पता चला है म्यूटेशंस ही एक्चुअली वो मटेरियल है जिनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है डार्विन के स्मॉल वेरिएशंस की जगह सिर्फ म्यूटेशंस शब्द यूज़ कर लीजिए। म्यूटेश्जैक्टली exactly जैसे क्वांटम थ्योरी में कॉन्टिन्यूस चेंज की जगह क्वांटम जंप आ गया है डार्विन की थ्योरी में बाकी कोई चेंज नहीं करना पड़ा अब म्यूटेशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूटेशन क्रोमोजोम के किसी एक डिफिनेट जगह यानी लोकस पे होता है और एग्जैक्टली exactly यही होता है इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूटेशन क्रोमोजोम के सिर्फ एक कॉपी में होता है उसके दूसरे पेयर होमोलोग क्रोमोजोम में नहीं होता इसको समझने के लिए म्यूटेंट को नॉन म्यूटेंट से क्रॉस करते हैं फिर एग्जैक्टली आधे बच्चे म्यूटेटेड कैरेक्टर दिखाते हैं और आधे नॉर्मल होते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि मियोसिस में क्रोमोजोम पेयर सेपरेट होते हैं अगर म्यूटेशन दोनों क्रोमोजोम्स में होता तो सब बच्चों में सेम चेंज होता लेकिन एक्सपेरिमेंट्स इतने आसान नहीं है म्यूटेशन यूजली लेटेंड भी होते हैं लेटेंट का मतलब है कि म्यूटेंट में जीन के दोनों कॉपीज डिफरेंट हैं, एक ओरिजिनल और एक म्यूटेंट हम ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल वर्जन सही और म्यूटेंट वर्जन गलत है क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं ओरिजिनल कैरेक्टर्स भी कभी म्यूटेशन से थे ऑर्गेनिज्म की पैटर्न या तो म्यूटेंट या ओरिजिनल वर्जन को फॉलो करती है जिसको फॉलो करती है उसको डोमिनेट कहते हैं और जो हिडन रहता है उसको रेसेसिव डोमिनेंट म्यूटेशन तुरंत दिख जाते हैं लेकिन रेसेसिव म्यूटेशंस लेटेट रहते हैं जब तक दोनों क्रोमोसोम्स में एक साथ ना हो अगर रेसेसिव म्यूटेंट्स आपस में क्रॉस हो जाएं, या म्यूटेंट खुद से क्रॉस करे जैसे प्लांट्स में होता है तो फिर ऑफ में अबाउट वन क्वार्टर यानी वन बाई फोर म्यूटेशन क्लियरली दिखते हैं अब कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं जीन के कोड के डिफरेंट वर्जनस को एलेल्स कहते हैं अगर दोनों वर्जनस डिफरेंट हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोजाइगस कहते हैं अगर दोनों वर्जनस सेम है तो उसको होमोजाइगस कहते हैं रिसेसिव एले सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में ही क्लियरली दिखता है डोमिनेंट एलेल हाइट्रोजाइगस में भी दिखता है जैसे फ्लावर का व्हाइट कलर रिसेसिव है और रेड कलर डोमिनेंट है होमोजाइगस व्हाइट यानी दोनों क्रोमोसोम्स में व्हाइट फ्लावर तो व्हाइट होगा हेट्रोजाइगस यानी एक व्हाइट एक रेड और होमोजाइगस रेड दोनों ही रेड होंगे लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस दिखेगा जेनेटिसिस्ट कहते हैं कि बाहर से सेम दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स का फेनोटाइप सेम लेकिन जीन्स का स्ट्रक्चर यानी जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है म्यूटेशंस लेटेंट होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन इन पे काम नहीं कर पाता इसलिए हार्मफुल म्यूटेशंस भी हिडन रह सकते हैं इस वजह से क्लोज ब्रीडिंग यानी रिलेटिव्स की मीटिंग डेंजरस है क्योंकि रेसेसिव म्यूटेशंस बच्चों में होमोजाइगस होकर क्लियरली दिखेंगे इसका चांस फर्स्ट कजेंस में 1 बाई सिक्सटी है एक रिसेसिव म्यूटेशन से ज्यादा भी हो सकते हैं इसलिए डेंजर और बढ़ जाता है यह ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन अब ह्यूमन्स में क्लियरली काम नहीं करता रिसेसिव एले का डोमिनेंट से पूरी तरह छुप जाना अमेजिंग है कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे स्नैप ड्रैगन फ्लावर्स और ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में जेनेटिक्स की थियोरी का मेन बैकबोन ग्रेगर मेंडेल ने बनाया था जिन्होंने मटर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने म्यूटेशंस और क्रोमोसोम्स नहीं जाने लेकिन हेरिडिटी के लॉज क्लियरली समझाती अठारह 1866 में एटीन में उनकी डिस्कवरी पब्लिश हुई थी पर तब अनोटिस्ड रहे 1900 में कोरेंस डेवरीस और शेरमक ने उनको दोबारा इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया अभी तक हम मोस्टली हार्मफुल म्यूटेशंस, नुकसान पहुंचाने वाले म्यूटेशंस पर ही ध्यान दे रहे थे क्योंकि वो ज्यादा होते हैं लेकिन यह भी क्लियरली बताना जरूरी है कि कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल यानी फायदा पहुंचाने वाले भी होते हैं अगर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक छोटा सा स्टेप है स्पीसीज के डेवलपमेंट में तो ये समझिए कि नेचर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें रिस्क होता है कि वो चेंज हार्म भी हो सकता है अगर हार्मुल हुआ तो वो ऑर्गेनिजम खत्म हो जाएगा इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है नेचुरल सिलेक्शन को सही से काम करने के लिए म्यूटेशन का इवेंट बहुत रेयर होना जरूरी है और एक्चुअली ये रेयर ही होता है अगर म्यूटेशन फ्रीक्वेंट यानी बार बार होता तो एक ही ऑर्गेनिज्म में कई सारे म्यूटेशंस एक साथ हो सकते थे जिसमें हार्मफुल म्यूटेशंस बेनिफिशियस से ज्यादा होते इस तरह स्पीसीज इंप्रूव नहीं होती बल्कि खराब होती या खत्म हो जाती इसलिए जीन्स का स्टेबल यानी कम बदलने वाला होना बहुत जरूरी है इसका एग्जाम्पल एक फैक्ट्री से समझिए अगर आपकी फैक्ट्री में कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको टेस्ट करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ एक चेंज एक बार में करिए बाकी सब चीजें सेम रखिए ताकि पता चले कि इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं अब हमें जेनेटिक्स के बहुत स्मार्ट एक्सपेरिमेंट को समझना है जो हमारे एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल म्यूटेशन रेट को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर सकते हैं अगर पेरेंट्स को एक्सरे या गामा रे से इरेडिएट करें इससे म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड म्यूटेशंस बिल्कुल नेचुरल म्यूटेशंस की तरह ही है सिर्फ नंबर में ज्यादा है मतलब हरेक नेचुरल म्यूटेशन एक्स रे से भी प्रोड्यूस हो सकता है ड्रोसोफिला यानी एक मक्खी में साइंटिस्ट ने कई म्यूटेशंस क्रोमोसोम में क्लियरली लोकेट किए हैं कुछ जीन्स में एक से ज्यादा म्यूटेशंस भी हैं जिन्हें मल्टीपल एल कहते हैं मतलब एक ही लोकस पे दो या ज्यादा म्यूटेंट वर्जन हो सकते हैं और ये सब एक दूसरे से डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में हैं। एक्सरे एक्सपेरिमेंट से ये लगता है कि हर एक म्यूटेशन का एक फिक्स्ड एक्सरे कोफिशियंट है मतलब अगर पेरेंट्स को एक यूनिट एक्सरे डोज दिया जाए तो कितने परसेंट बच्चों में वो म्यूटेशन होगा ये फिक्स होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस का लॉ बहुत सिंपल और क्लियर है यह लॉ साइंटिस्ट एन डब्ल्यू टी मेफिफ के नाम से आया है बायोलॉजिकल रिव्यूज वॉल्यूम 9, 1934 में पहला लॉ है कि म्यूटेशन का इंक्रीज एक्सरे की डोसेज के एग्जैक्टली exactly प्रोपोर्शनल है मतलब जितना डोज बढ़ाया उतने ही ज्यादा म्यूटेशन हुए इस सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी के इंपॉर्टेंट मीनिंग अगर रेडिएशन की आधी डोज से एक हजार में से एक म्यूटेशन होता है तो बाकी 999 हंड्रेड रहते हैं अगर आधी डोज देने से म्यूटेशन नहीं हुआ तो दूसरी आधी डोज फिर से एक हजार में से एक म्यूटेशन प्रोड्यूस करेगी मतलब रेडिएशन का इफेक्ट एक्यूमिलेट नहीं होता सिर्फ एक सिंगल इवेंट है जो क्रोमोजोम में होता है सेकेंड लॉ से इवेंट की नेचर समझ में आती है सेकेंड लॉ है कि अगर रेस की क्वालिटी यानी वेवलेंथ चेंज कर दीजिए, सॉफ्ट एक्सरे से हार्ड गामा रे तक तो भी म्यूटेशन सेम रेट रहता है अगर रेडिएशन डोज को आर यूनिट्स में मेजर करें यह आर यूनिट एयर में रेडिएशन की मेजरमेंट है इससे पता लगता है कि म्यूटेशन का सिंगल इवेंट क्रोमोजोम के एक छोटे से क्रिटिकल वॉल्यूम में एक आयोनाइेशन इवेंट है मतलब म्यूटेशन सिर्फ तभी होता है जब क्रोमोजोम के एक पर्टिकुलर स्पॉट के बहुत करीब अबाउट 10 एटम्स की डिस्टेंस में एक आयोनाइेशन होता है क्रिटिकल वॉल्यूम का साइज भी साइंटिस्ट ने एस्टीमेट किया है एम डेलब्रक की स्टडी से यह वॉल्यूम अबाउट टेन एटम्स जितनी लेंथ का क्यूब है मतलब लगभग हजार एटम्स का वॉल्यूम यह बात हमारे अगले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है एक प्रैक्टिकल बात भी इंपॉर्टेंट है टिमोफेफ की रिपोर्ट से एक्सरे के ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट डेंजर्स कैंसर स्टेलाइजेशन तो वेल नोन है लेकिन एक्सरेज लेटेंट हार्मफुल म्यूटेशंस भी प्रोड्यूस कर सकती है जो आगे की जेनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसलिए एक्सरे एक्सपोजर को ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी केयरफुली कंट्रोल करना जरूरी है फिजिक्स और बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक्सरे की हेल्प से जीन्स की साइज का अपर लिमिट क्लियरली पता लगा लिया है ये साइज हमारे पहले वाले एस्टीमेट से भी बहुत कम है सिर्फ कुछ हजार एटम्स जितना या उससे भी कम अब हम एक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर जीन्स में सिर्फ कुछ हजार एटम्स ही हैं तो वो इतनी स्टेबिलिटी कैसे दिखा सकते हैं कि हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक अनचेंज रहे और क्लियरली हेरिडिटरी फीचर्स पास करते रहें? एक एग्जांपल से समझते हैं। हेब्सबर्ग डायनेस्टी के कुछ मेंबर्स में लोअर लिप का एक स्पेशल शिप हेप्सबर्गर लिपे है जो जेनरेशन से अनचेंज चला रहा है एकेडमी ने क्लियरली इसको स्टडी करके प्रूव किया है कि ये मंडेलियन नलील है ये जीन सिर्फ कुछ हजार एटम्स का ही होगा लेकिन सेंचुरी तक 98 डिग्री फेरन हाई टेम्परेचर पे भी अनचेंज रहा है आखिरी सेंचुरी नाइनटीन के फेसिस्ट के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता वो सिर्फ ये कह सकते थे कि ये हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स क्योंकि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी एंपेरिकली यानी प्रैक्टिकली नॉन थी लेकिन मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म था। इस स्टेबिलिटी का आंसर क्वांटम थ्योरी ने दिया एक्चुअली हेरिडिटी का पूरा मैकेनिज्म क्वांटम थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है क्वांटम थियोरी को मैक्स प्लैंक ने नाइनटीन में डिस्कवर किया मॉडर्न जेनेटिक्स भी मैंडल के पेपर की रीडिस्कवरी 1900 से ही शुरू हुई दोनों थियोरीज सेम टाइम पर ही बनी लेकिन उनका कनेक्शन क्लियरली समझने में 25 से 30 साल लगे क्वांटम थियरी में केमिकल बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन 1926-1927 में डब्ल्यू हेटलर और एफ लंडन ने दिया यह क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और कैलकुलस के बिना समझना डिफिकल्ट है लेकिन लकीली अब यह काम पूरा हो चुका है इसलिए अब क्लियरली और सिंपली बता सकते हैं कि क्वांटम जंप्स और म्यूटेशंस का क्या रिलेशन है क्वांटम थ्योरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी यह है कि नेचर में कुछ चीजें कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि जम्प जम्प करके बदलती हैं इसका सबसे पहला एग्जांपल एनर्जी है अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बदलती है जैसे एक पेंडुलम धीरे धीरे रुकता है क्योंकि एयर उसको रोकती है लेकिन एटम्स जितने छोटे स्केल पे चीजें अलग बिहेव करती हैं। एटॉमिक सिस्टम की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि सिर्फ कुछ स्पेशल वैल्यूज ही ले सकती है इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करना बहुत मिस्टीरियस है और इसको क्वांटम जंप कहते हैं एनर्जी के अलावा भी सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे एक पेंडुलम कई अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या सर्कल में बड़ी चीजें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कॉन्टिन्यूसली जा सकती है लेकिन छोटे एटॉमिक सिस्टम्स में यह भी डिसकॉन्टिन्यूस यानी जंप जंप करके चेंज होता है मतलब ये भी क्वांटाइज्ड है एटॉमिक सिस्टम्स न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आते हैं तो वो कोई भी आर्बिट्रेरी यानी कोई भी रैंडम अरेंजमेंट नहीं ले सकते उनको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स ही अलाउड है जिन्हें हम लेवल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं एनर्जी इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन इस स्टेट में सिर्फ एनर्जी ही नहीं है बल्कि एटम्स का पूरा अरेंजमेंट भी है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को क्वांटम जंप कहते हैं अगर दूसरी स्टेट हायर है ज्यादा एनर्जी वाली तो जंप करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है लोअर स्टेट में जाना आसान है एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है एटम्स के एक फिक्सड ग्रुप का एक पर्टिकुलर स्टेट ही मॉलिक्यूल होता है इंपॉर्टेंट यह है कि मॉलिक्यूल की कुछ स्टेबिलिटी होती है मतलब उसका अरेंजमेंट खुद से नहीं बदलेगा जब तक उसको बाहर से उतनी एनर्जी ना मिले जितना नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जरूरी है यही स्टेबिलिटी क्वांटम थियोरी का बेस है ये केमिकल्स में बहुत अच्छे से टेस्टेड है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और केमिकल बॉन्ड क्वांटम थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी है हिटलर लंडन थ्योरी में मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए अब इसको समझिए अगर मॉलिक्यूल सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो उसको हायर स्टेट में ले जाने के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी जरूरी है और ये एनर्जी देने का सबसे आसान तरीका है मॉलिक्यूल को गर्म करना मतलब उसके टेंपरेचर को बढ़ाना गर्म करने से आसपास के एटम्स उससे टकराते हैं टेंपरेचर जैसे ही अब जीरो से ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल में जंप होने का चांस बढ़ने लगता है टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा जंप का चांस उतना ही ज्यादा होगा जंप होने का चांस बताने का बेस्ट मेथड है कि जंप होने का एवरेज वेटिंग टाइम बता दे इसको टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन कहते हैं साइंटिस्ट एम पोलानई और ई विग्नर के अकॉर्डिंग ये वेटिंग टाइम मेनली दो एनर्जीज के रेशियो पर डिपेंड करता है डब्ल्यू जो एनर्जी जंप के लिए जरूरी है और केटी यानी हीट एनर्जी की एवरेज वैल्यू के एक कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है अमेजिंग बात यह है कि ये वेटिंग टाइम यानी डब्ल्यू रेशियो स्मॉल के मल्टीप्लाइड बाय टी ये रेशियो पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है एक एग्जांपल साइंटिस्ट डेल ब्रक कब्लू इक्वल्स थर्टी टाइम्स के है तो वेटिंग टाइम सिर्फ वन बाई टेन है अगर W इक्वल्स 50 टाइम्स केटी है तो वेटिंग टाइम 16 मंथ्स हो जाएगा अगर W इक्वल्स 60 टाइम्स केटी है तो वेटिंग टाइम 30,000 थाउजेंड हो जाएगा ये वेटिंग टाइम इतना ज्यादा क्यों बढ़ता है ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से समझिए T इक्वल्स ताओ मल्टीप्लाइड बाई दावर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के टी इसमें टी वेटिंग टाइम है ताउ एक स्मॉल कॉन्स्टेंट है लगभग टेन टू दावर माइनस 13 या 10 टू दी पावर माइनस फोर्टीन सेकेंड और e की पावर w बाई के टी एक्सपोनशियल फंक्शन है ये एक्सपोनेशियल फंक्शन स्टेटिस्टिकल थियोरी में बार बार आता है क्योंकि ये बताता है कि एक लार्ज अमाउंट एनर्जी यानी w एक जगह एक्सीडेंटली कलेक्ट होने का चांस कितना कम है एक्चुअली W बराबर थर्टी के भी ऑलरेडी रेयर है लेकिन वेटिंग टाइम तब भी शॉर्ट है क्योंकि tau बहुत छोटा है Tau का मतलब है कि ये चांस एक सेकेंड में लगभग टेन टू दावर 13 या टेन टू दावर 14 बार रिपीट होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन बहुत तेजी से होते हैं अभी तक हमने सिंप्लीफाई करके कहा कि मॉलिक्यूल की लोवेस्ट स्टेट ही स्टेबल है और नेक्स्ट स्टेट में जाने से मॉलिक्यूल बिल्कुल बदल जाएगा यह पूरा सच नहीं है एक्चुअली लोवेस्ट स्टेट के बाद भी मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिसमें एटम्स सिर्फ स्लाइटली वाइब्रेट करते हैं यह स्टेट्स भी क्वांटाइज होती हैं पर इनमें एटम्स का अरेंजमेंट नहीं बदलता ये वाइब्रेशन ऐसी हैं जैसे मोलिक्यूल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स चल रही हों जो मॉलिक्यूल को हार्म नहीं करती इसलिए जब हम नेक्स्ट हायर लेवल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है नेक्स्ट लेवल जो एटम्स का अरेंजमेंट क्लियरली बदल देगा दूसरा करेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लीकेटेड है मोलिक्यूल एक से ज्यादा स्टेबल अरेजमेंट हो सकती हैं केमिस्ट्री में इसको आइसोमर्स कहते हैं मतलब सेम एटम से अलग अलग मॉलिक्यूल अरेंजमेंट बन सकते हैं आइसोमेरिज्म रेयर नहीं नॉर्मल है जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उतने ज्यादा आइसोमर्स होंगे एग्जाम्पल है प्रोपिल एल्कोहल थ्री कार्बन एट हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इसके दो आइसोमर्स हैं दोनों के आइटम्स सेम है लेकिन अरेजमेंट अलग है ये दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग हैं और दोनों परफेक्टली स्टेबल हैं। एक से दूसरे में इजीली नहीं बदलते क्योंकि दोनों अरेंजमेंट्स के बीच एक हाई एनर्जी स्टेट है जिससे पास करना मुश्किल है दो आइसोमर्स के बीच एक थ्रेस यानी हाई एनर्जी बैरियर है जंप करने के लिए इस थ्रेश तक की एनर्जी जरूरी है सेकेंड अमेंडमेंट ये है कि बायोलॉजी में सिर्फ ऐसे ही जम्स यानी आइसोमेरिक इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें एक स्टेबल अरेंजमेंट से दूसरे स्टेबल अरेंजमेंट में जाना हो ऐसे ही जम्प्स को हम म्यूटेशन बोलेंगे अगर थ्रेश नहीं होता तो मॉलिक्यूल तुरंत ही ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता और ये जम्प नोटिसेबल नहीं होता इन सब फैक्ट्स से हमारे सवाल का एक बहुत सिंपल आंसर मिलता है सवाल ये था कि क्या सिर्फ कुछ एटम से बने हुए ये जीन के स्ट्रक्चर्स हीट मोशन से अपने आप को बचाकर इतने लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं हम मान लेते हैं कि एक जीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ एक जम के साथ ही बदलता है इस जंप से एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको आइसोमर कहते हैं ये रीअरेंजमेंट जीन के सिर्फ एक छोटे से पार्ट में हो सकती है और ऐसे रीअरेंजमेंट्स की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है इन जंप्स के बीच जो एनर्जी बैरियर्स हैं जिन्हें थ्रेस होल्ड्स कहते हैं वो हीट एनर्जी के एवरेज वैल्यू से काफी हाई होने चाहिए ताकि ये जम्प होना रेयर हो इन रेयर इवेंट्स को ही हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे अब हम इसी जनरल पिक्चर को जो मेनली जर्मन फिजिसिस्ट एम डलब्रुक ने दिया है डिटेल्ड जेनेटिक फैक्ट्स से कंपेयर करके टेस्ट करेंगे पर उससे पहले इस थियोरी के बेसिक नेचर के बारे में कुछ कमेंट्स कर लेते हैं क्या यह जरूरी था कि बायोलॉजी के इस क्वेश्चन का जवाब क्वांटम मैकेनिक से दिया जाए जीन का एक मॉलिक्यूल होना तो अब सभी बायोलॉजिस्ट मान चुके हैं चाहे वो क्वांटम थ्योरी जानते हो या न जानते हो हमने ये भी देखा एक क्वांटम थ्योरी से पहले वाले फिजिसिस्ट से भी आइडिया बुलवाया था कि हेरिडिटरी मटेरियल मॉलिक्यूल ही हो सकता है इसके बाद जो भी हमने थ्रेसोल्ड एनर्जी और आइसोमेरिक चेंजेस की प्रॉबेबिलिटी बताई डब्ल्यू रेशियो केटी वो सब तो हम क्वांटम थ्योरी के बिना भी कह सकते थे तो फिर मैंने क्वांटम थ्योरी को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जबकि मैं इस बुक में उसको क्लियरली समझा भी नहीं पाया और शायद सुनने वाले बोर भी हो गए क्वांटम मैकेनिक्स ही वो पहली थ्योरी है जो एटम्स के ग्रुप्स यानी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और उनकी प्रॉपर्टीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से क्लियरली समझाती है हेडलर लंडन का केमिकल बॉन्ड क्वांटम थ्योरी का यूनिक फीचर है जो थ्योरी के बेसिक नेचर से ही ऑटोमेटिकली निकलता है यह सिर्फ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि यह खुद क्वांटम थ्योरी से नेचुरली इमर्ज हुआ इसलिए हम श्योर हो सकते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल के लिए मॉलिक्युलर एक्सप्लेनेशन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्वांटम फिजिक्स क्लियरली बताता है कि मॉलिक्यूल के अलावा और कोई स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर डेलब्रुक की ये पिक्चर गलत प्रूव होती तो फिर हमारे पास कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं बचेगा यही पहला पॉइंट था जो मैं क्लियर करना चाहता था लेकिन कोई पूछ सकता है कि क्या मॉलिक्यूल के अलावा एटम्स का कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जैसे एक गोल्ड कॉइन अगर हजारों सालों तक मिट्टी में बरिड रहे तभी उस पर बनी हुई तस्वीरें साफ रहती हैं। उस कॉइन में तो बहुत ज्यादा आइटम्स हैं, लेकिन क्या उसकी स्टेबिलिटी सिर्फ लार्ज नंबर्स की वजह से है यही सवाल एक क्रिस्टल के लिए भी पूछा जा सकता है क्रिस्टल जैसे नमक का क्रिस्टल जो रॉक्स में जियोलॉजिकल टाइम तक स्टेबल है अब मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं मॉलिक्यूल और क्रिस्टल दोनों एक्चुअली सेम ही हैं। दोनों में एटम्स सेम फोर्सेस से जुड़े हैं लेकिन स्कूल्स में जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं वो बहुत पुरानी है और अब साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है वो हमें कंफ्यूजन में डाल देती हैं स्कूल में हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में ये सिखाया जाता है कि वो गैसेस और लिक्विड्स के ज्यादा क्लोज हैं सॉलिड से नहीं क्योंकि हमको बताया गया है कि फिजिकल चेंज यानी मेल्टिंग इवापोरेशन इन सब में मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं और केमिकल चेंज जैसे बर्निंग में मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं और क्रिस्टल्स के बारे में हमने ये सीखा है कि उनमें एटम्स थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज्ड हैं और कुछ क्रिस्टल्स में तो मॉलिक्यूल भी क्लियरली दिखते हैं जैसे ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स लेकिन कुछ में नहीं दिखते जैसे रॉक सॉल्ट हमें यह भी सिखाया गया है कि सॉलिड्स क्रिस्टलीन या अमॉर्फस होते हैं यह सारी बातें कंप्लीटली गलत नहीं है प्रैक्टिकली ये काम आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम्स के स्ट्रक्चर्स को क्लियरली समझने के लिए डिवाइडिंग लाइन डिफरेंट है एक्चुअली हमें ये डिस्टिंक्शन करना चाहिए कि मॉलिक्यूल यानि सॉलिड यानी क्रिस्टल गैस यानी लिक्विड यानी अमॉरफस इसका मतलब क्या है जिनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं वो या तो एक्चुअली अमॉर्फस नहीं है ये एक्चुअली सॉलिड्स नहीं है जैसे चार यानी कोयले में एक्सरे से देखिए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता है मतलब वो अमार्फस नहीं है और जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है वो एक्चुअली हाई विस्कॉसिटी वाला लिक्विड है सॉलिड नहीं है जैसे सड़क बनाने में यूज होने वाला टार जो धीरे धीरे फ्लो करता है गैस और लिक्विड तो एक ही कॉन्टिनम है वो सबको पता है मेन पॉइंट यह है कि हम मॉलिक्यूल को सॉलिड या क्रिस्टल के बराबर ही समझ रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के एटम्स सेम स्ट्रॉन्ग हिटलर लंडन फोर्सेस से जुड़े हैं जैसे क्रिस्टल्स के एटम्स जुड़े हैं यही फोर्सेस हेरिडिटरी मटेरियल को स्टेबिलिटी देती है इंपॉर्टेंट ये नहीं कि एटम्स कितने हैं इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो हिटलर लंडन फोर्सेस से जुड़े हैं या नहीं सॉलिड्स और मॉलिक्यूल्स में एटम्स जुड़े होते हैं सिंगल एटम्स की गैस जैसे मर्की वेपर इनमें नहीं जुड़े होते और मॉलिक्यूल्स की गैस में सिर्फ हर मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स जुड़े होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं एक छोटे मॉलिक्यूल को सॉलिड का जर्म कहा जा सकता है इस जर्म से एक बड़ा सॉलिड बनाने के दो वेज हैं एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करिए यह है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दूसरा पैटर्न रिपीट मत करिए, बल्कि एटम्स को यूनिक अरेन्जमेंट में लगाइए यह है सॉलिड। जीन्स और सॉलिड्स हैं। हर एटम और एटॉमिक ग्रुप यूनिक है रिपीट नहीं होता लोग पूछते हैं कि फर्टिलाइज एक के न्यूक्लियस में इतना छोटा मॉलिक्यूल सारी कॉम्प्लीकेटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे रखता है एक वेल अरेंज्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बहुत स्टेबल है उसमें इतने ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं कि कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें आसानी से स्टोर हो सकती है जैसे मोर्स कोड में सिर्फ डॉट और डैश को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बन सकती है अगर पच्चीस लीटर्स की लेंथ में पांच सिंबल्स हो तो ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसलिए जीन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आसानी से फिट हो सकती है और फाइनली थियोरी को फैक्ट से कंपेयर करें पहला क्वेश्चन यह है कि क्या जीन्स की स्टेबिलिटी यानी थ्रेसहोल्ड एनर्जी केमिस्ट्री के नॉन एनर्जी लेवल्स जितनी ही है आंसर है हा केमिस्ट्री में नॉन मॉलिक्यूल्स मिनट से लेकर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक स्टेबल हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबिलिटी थ्रेश 0.9, 1.5 और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आसानी से अचीवेबल हैं इसलिए क्वांटम थ्योरी क्लियरली म्यूटेशंस के जंप लाइक नेचर को एक्सप्लेन करती है जब साइंटिस्ट्स को पता चला कि रेडिएशन जैसे एक्स एक्सरेज से म्यूटेशंस ज्यादा हो जाती हैं तो लोगों ने सोचा कि शायद जो नेचुरल म्यूटेशन होते हैं वो जमीन हवा या कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से ही होते होंगे लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ये नेचुरल रेडिएशन बहुत वीक है और नेचुरल म्यूटेशन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही एक्सप्लेन कर सकता है तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल म्यूटेशंस असल में हीट मोशन की वजह से होते हैं और यह बहुत कम ही होते हैं क्योंकि नेचर ने जीन्स में थ्रेसोल्ड एनर्जीज को इस तरह सेट किया है कि म्यूटेशन बहुत रेयर इवेंट बन जाए क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि अगर म्यूटेशंस बार बार होते तो इवोल्यूशन के लिए ये हार्मफुल होता जिन इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन होने से जीन अनस्टेबल हो जाता है उनकी अगली जेनरेशन में ज्यादा म्यूटेशंस होंगे और उनके सर्वाइव करने के चांस भी कम हो जाएगा इस तरह से अनस्टेबल जीन्स हट जाते हैं और सिर्फ स्टेबल जीन्स ही सरवाइव करते हैं लेकिन जब हम खुद ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और म्यूटेशंस को लैब में स्टडी करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो स्टेबल हो ये म्यूटेंट्स नेचुरल सिलेक्शन से नहीं गुजरे हैं या फिर अगर गुजरे भी हैं तो उनको नेचर ने रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि वो अनस्टेबल थे तो ऐसे म्यूटेंट्स अगर हम देखते हैं कि वो नॉर्मल जीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा म्यूटेट कर रहे हैं तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है अब हम अपना म्यूटेबिलिटी वाला फॉर्मूला टेस्ट कर सकते हैं जो था टी इक्वल्स ताउ मल्टीप्लाइड ई टू दावर डब्ल्यू बाई केट यहां टी मतलब म्यूटेशन होने का एक्सपेक्टेड टाइम है और डब्लू म्यूटेशन की थ्रेस होल्ड एनर्जी है अब हम पूछते हैं कि अगर टेम्परेचर टी चेंज करें तो म्यूटेबिलिटी कितनी चेंज होती है टेम्परेचर टी को अगर हम 10 डिग्री बढ़ाएं टी प्लस टेन तो फॉर्मूला बनता है ताओ टी प्लस टेन डिवाइडेड बाई इक्वल्स ई की पावर माइनस 10 डब्लू बाई के टी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये रेशियो एक से छोटा होगा मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यूटेशन का एक्सपेक्टेड टाइम कम हो जाता है मतलब म्यूटेशन का रेट बढ़ जाता है यह चीज साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला फ्लाइज़ पर टेस्ट की है और रिजल्ट इंटरेस्टिंग निकला जो नॉर्मल वाइल्ड जीन्स थे उनमें म्यूटेशन का रेट क्लियरली टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा हो गया लेकिन जो पहले से ही म्यूटेंट और अनस्टेबल जींस थे उनमें म्यूटेशन रेट उतना नहीं बढ़ा यही हमारे फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड भी है अगर W बाई के बड़ा है जो स्टेबल जीन्स के लिए जरूरी है तो टेम्परेचर चेंज का म्यूटेशन रेट पर ज्यादा फर्क पड़ेगा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में यह रेशियो करीब हाफ से वन बाई फाइव के बीच में होता है मतलब म्यूटेशन का रेट दो से पांच गुना तक बढ़ सकता है केमिस्ट्री में इसको वॉन्ट होफ फैक्टर कहते हैं म्यूटेशन एक्सरे की वजह से कैसे होता है यह भी क्लियर है पहले ही हमने देखा था कि म्यूटेशन रेट एक्सरे की डोसेज के एग्जैक्टली exactly प्रोपोर्शनल होता है मतलब एक सिंगल इवेंट म्यूटेशन करता है। और म्यूटेशन रेट सिर्फ आयोनाइजेशन से रिलेटेड है एक्सरे की वेवलेंस नहीं मतलब म्यूटेशन के लिए एक सिंगल आयोनाइजेशन इवेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जो सिर्फ एटॉमिक जितनी छोटी जगह में होता है। हमारे मॉडल के हिसाब से ये ये क्लियर है कि एक आयोनाइजेशन इवेंट में करीब तीस इलेक्ट्रॉन वोल्ड जितनी बड़ी एनर्जी निकलती है यह एक्सरे डायरेक्टली नहीं देता बल्कि उससे निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन देता है यह हीट मोशन को अचानक लोकल एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है हीट वेव की तरह इसी हीट से एक या दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की थ्रेसहोल्ड एनर्जी मिल जाती है जो म्यूटेशन कर देती है इस आयोनाइजेशन एक्सप्लोजन से सिर्फ ऑर्डरली म्यूटेशन ही नहीं होता कभी कभी क्रोमोजोम डैमेज भी हो जाता है और ये तब ज्यादा क्लियर दिखाई देता है जब हम क्रॉस ब्रीडिंग से डैमेज्ड क्रोमोजोम को एक और ऑलरेडी डैमेज्ड क्रोमोजोम के साथ मिला देते हैं यह बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और एक्सपेरिमेंट्स में एक्जैक्टली यही होता है एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अनस्टेबल म्यूटेंट्स में भी एक्सरेज म्यूटेशन रेट के नॉर्मल जीन से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते इसलिए है क्योंकि जब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जितनी हाई एनर्जी एक सिंगल एक्सप्लोजन से मिल रही है तो म्यूटेशन के लिए सिर्फ एक या 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की थ्रेसोड़ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ म्यूटेशंस दोनों तरफ स्टडी किए गए हैं मतलब वाइल्ड जीन से म्यूटेंट बनने में और म्यूटेंट से वापस वाइल्ड जीन बनने में कभी कभी दोनों डायरेक्शन में म्यूटेशन रेट सेम होता है कभी कभी अलग होता है ये पहले कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि थ्रेसोल्ड एनर्जी दोनों तरफ सेम लगती है लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि थ्रेसोल्ड एनर्जी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के एनर्जी लेवल से मेजर होती है जो दोनों तरफ अलग हो सकती है इसलिए यह भी हमारे मॉडल से ही मैच करता है ओवरऑल मुझे लगता है कि डेलब्रग का यह मॉलिकुलर मॉडल एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से काफी एक्यूरेट है और हम इसको फ्यूचर स्टडीज में भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं मैंने पहले कहा था कि जीन के मॉलिकुलर पिक्चर से यह तो क्लियर है कि मिनियचर जेनेटिक कोड इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंटल प्लान को कैरी कर सकता है लेकिन यह काम करता कैसे है हम पॉसिबल होने से समझना तक कैसे जाएंगे डलब्रग का मॉलिकुलर मॉडल जीन के वर्किंग के डिटेल्ड फंक्शन के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता और मुझे यह भी लगता है कि फिजिक्स फ्यूचर में भी डायरेक्टली यह नहीं समझा पाएगी इसका आंसर बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स ही दे सकते हैं लेकिन फिर भी एक जनरल कंक्लूजन फिजिक्स से क्लियरली निकलता है और ऑनेस्टली यही कंक्लूजन मेरे इस बुक को लिखने का मेन रीजन था वो ये है लिविंग मैटर आज तक के नॉन फिजिक्स लॉस को वायोलेट नहीं करता लेकिन उसमें कुछ ऐसे नए फिजिक्स लॉज भी लगे होंगे जो अभी तक अननोन हैं। जब वो लॉज डिस्कवर होंगे तो वो भी फिजिक्स का ही क्लियरली एक पार्ट होंगे ये एक बहुत माहिन बहुत सटल पॉइंट है और बाकी पेजेस में मैं इसी पॉइंट को समझाऊंगा फिजिक्स के लॉज यूजुअली कहते हैं कि नेचर में चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल है लेकिन लाइफ इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है जीन की स्टेबिलिटी भी इसी मॉडिफाइड बिहेवियर की वजह से है लिविंग मैटर एंट्रोपी की तरफ नहीं बल्कि पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्डर को मेनटेन करने की तरफ जा रहा है ये चीज क्वांटम फिजिक्स की वजह से पॉसिबल है इसी वजह से लाइफ और लिविंग थिंग्स एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर दिखाते हैं जो सिर्फ एंट्रॉपी और डिसऑर्डर के जनरल लॉस से नहीं समझा जा सकता बल्कि यह ऑर्डर पहले से प्रेजेंट ऑर्डर को मेंटेन करने से समझ आता है यही मेरा मेन कंक्लूजन है जो डेलब्रक का मॉलिकुलर मॉडल से निकलता है एक लिविंग चीज मरने से बच जाती है क्योंकि वो सिक्वलिब्रियम के स्टेट में जल्दी से नहीं गिरती जो एक डेड या लाइफलेस चीज की स्टेट है ये इतनी अजीब बात लगती है कि लोग बहुत पुराने टाइम से ये सोचते आए हैं कि जरूर कोई नॉन फिजिकल या सुपर फोर्स जिंदा चीजों में काम कर रही होगी कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं तो फिर एक जिंदा चीज डीके होने से बचती कैसे है सिंपल आंसर है वो खाती है पीती है सांस लेती है प्लांट्स के केस में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है साइंस में इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बदलाव या एक्सचेंज लेकिन बदलाव या एक्सचेंज किस चीज का पहले लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ मटेरियल का बदलाव है पर यह बात गलत है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर के एटम्स सब एक जैसे ही है इनको बदलने से कोई फायदा नहीं फिर कुछ टाइम तक लोगों ने कहा कि हम एनर्जी पे जिंदा है कुछ एडवांस्ड कंट्रीज में शायद जर्मनी या यूएसए में रेस्टोर के मेन्यू कार्ड्स में हर डिश की एनर्जी यानी कैलोरीज भी लिखते थे लेकिन ये भी एग्जैक्ट सही नहीं है क्योंकि एक एडल्ट इंसान की एनर्जी भी फिक्सड ही रहती है और सारी कैलरीज एक जैसी ही होती है तो फिर हमारे खाने में ऐसी क्या चीज है जो हमें जिंदा रखती है ये आंसर आसान है नेचर में कोई भी प्रोसेस या इवेंट जब भी होता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है उस जगह की जहां ये हो रहा होता है इसी तरह एक जिंदा चीज भी लगातार अपनी एंट्रोपी बढ़ाती है और वो एंट्रोपी की मैक्सिमम स्टेट की तरफ जा रही होती है जहा डेथ होती है लेकिन वो एंट्रोपी को बढ़ने से बचाती कैसे है वो लगातार अपनी सराउंडिंग से निगेटिव एंट्रॉपी लेती रहती है ताकि वो जिंदा रह सके तो एक्चुअली जो चीज एक ऑर्गेनिज्म खाता है वो है निगेटिव एंट्रोपी और आसान शब्दों में कहूं तो मेटाबॉलिज्म का मेन मकसद ये है कि ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की प्रोड्यूस की हुई एनर्जी को बाहर इन्वायरमेंट में फेंकता रहे सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि एनर्जी कोई अनक्लियर या मिस्टीरियस चीज नहीं है ये बिल्कुल क्लियर और मेजरेबल फिजिकल चीज है जैसे किसी रॉड की लेंथ किसी चीज का टेम्परेचर या किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट। एब्सोल्यूट जीरो अराउंड नेगेटिव 273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज की एंट्रॉपी जीरो होती है जब आप किसी भी चीज को धीरे धीरे रिवर्सिबल स्टेप्स में हीट सप्लाई करके किसी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं भले ही उस चीज की फिजिकल या केमिकल नेचर चेंज हो जाए या वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाए तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है इस एंट्रोपी इंक्रीज को मेजर करने के लिए जितनी भी हीट आपने धीरे धीरे उसको सप्लाई की उसका हर स्मॉल पोर्शन एप्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं फिर इन सब छोटे पोर्शन को एड कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो एंट्रोपी इस तरह बढ़ती है एंट्रोपी इंक्रीज बराबर हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एंट्रोपी का यूनिट होता है कैलोरी डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस जैसे हीट का यूनिट कैलोरी होता है या लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है यह एंट्रोपी की टेक्निकल डिफिनेशन मैंने बस इसलिए बताई ताकि यह कोई मिस्टीरियस चीज न लगे लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी का कनेक्शन स्टैटिस्टिकल मीनिंग से जो फिजिसिस्ट बोल्ड और गिब्स ने एक्सप्लेन किया था वो स्टैटिस्टिकल कनेक्शन है इक्वल्स के लॉग डी यहाँ के एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसका नाम है बोल्डमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट टू नाइन एट थ्री कैलरी डिवाइडेड बाई डिग्री सेल्सियस डी डिसऑर्डर का मेजर है इस डी को सिंपल लैंग्वेज में क्लियरली समझना बहुत मुश्किल है पर ये यह दो तरह का है पहला हीट मोशन का डिसऑर्डर एटम की रैंडम गर्मी से मोशन अलग अलग तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रैंडमली मिक्स हो जाते हैं जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में शुगर वाटर में धीरे धीरे मिक्स हो गई थी वाटर वाला एग्जाम्पल ये क्लियरली दिखाता है धीरे धीरे सुगर वाटर में इक्वली मिक्स हो जाती है तो डी बढ़ जाता है इसलिए एंट्रॉपी भी बढ़ जाती है इसी तरह हीट सप्लाई करने से भी एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि हीट देने से एटम्स का मोशन यानी कैपिटल डी बढ़ जाता है और जब आप किसी क्रिस्टल को मेल्ट करते हैं तो ये क्लियर है कि सॉलिड का ऑर्डर डिस्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एटम्स रेंडमली मूव करते हैं जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है कोई भी सिस्टम अगर आइसोलेट हो या इन्वॉर्मेंट यूनिफॉर्म हो तो वो एंट्रोपी को बढ़ाकर जल्दी से उस मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट में पहुंच जाता है जहां सब कुछ डिसऑर्डर में होता है ये एंट्रोपी का लॉ सिर्फ एक नेचुरल रूल है जिसमें सब कुछ डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है जैसे हमारी लाइब्रेरी की बुक्स ये हमारे टेबल पर रखे हुए कागज जल्दी ही डिसऑर्डर में चले जाते हैं अब हम इस स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में जिंदा चीज की खासियत को क्लियरली बता सकते हैं ऑर्गेनिज्म की खासियत ये है कि वो एंट्रोपी को मैक्सिमम होने से रोकता है जैसे मैंने पहले कहा वो नेगेटिव एंट्रोपी खाता है या फिर क्लियरली बोले तो वो इन्वायरमेंट से कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर को अपनी तरफ खींच कर अपनी एंट्रोपी कम रखता है अगर है, तो उसका के बाई डी। इसका मतलब को आप सीधे ऑर्डर कह सकते हैं तो एक ऑर्गेनिजम अपने आप को ऑर्गेनाइज यानी कम एंट्रोपी में रखने के लिए कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर इन्वायरमेंट से खींचता है यह कंक्लूजन उतना स्ट्रेंज नहीं है जितना पहले लग रहा था शायद यह अब थोड़ा भी लग रहा होगा क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि एनिमल्स जिस ऑर्डर को खाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है और खाने के बाद ये वेस्ट एक लो ऑर्डर फॉर्म में बाहर आ जाता है जिसको प्लांट फिर से यूज कर सकते हैं प्लांट्स के पास ये नेगेटिव नेगेटिव मेनली सनलाइट से आती है। है। मेरे फ्रेंड्स ने वाली बात पर डाउट किया उन्होंने कहा कि मैं फ्री एनर्जी का यूज कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक फिजिसिस्ट सीमन ने ये पॉइंट कहा कि मेरा निगेटिव एंट्रोपी वाला एक्सप्लेनेशन क्लियरली ये नहीं बताता कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही क्यों खाते हैं चारकोल या डायमंड क्यों नहीं खाते सीमन सही है क्योंकि कोल या डायमंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से भी एक हाईली डिसऑर्डर स्टेट ही होती है लेकिन हम सीओ टू पर जिंदा नहीं रह सकते इसलिए एनर्जी भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तो मैंने एनर्जी को पहले जो फनी वे में कहा वो फुल्ली सही नहीं था एनर्जी चाहिए ही होती है ताकि हम कॉन्टिन्यूसली बॉडी से हीट और एंथ्रॉपी बाहर निकाल सके श्योर नहीं हूं कि ये आर्गूमेंट कितना सही है सीमन नहीं ये मेरा खुद का आइडिया है शायद बॉडी टेम्परेचर सीधे ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है जो एक नोन फैक्ट है और ये बताना चाहता हूं जितना हमने लिविंग मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है उससे लगता है कि जिंदा चीजें ऐसे तरीके से काम करती हैं जो सिंपल फिजिक्स के नॉर्मल लॉ से समझा नहीं जा सकता पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई फोर्स या सुपरनेचुरल चीज काम कर रही है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एटम्स को अलग तरीके से कंट्रोल करती है बात ऐसी है कि जिंदा चीजों का कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो अब तक लैब में टेस्ट की गई किसी भी फिजिकल चीज से अलग है जैसे एक इंजीनियर जो सिर्फ हीट इंजन जानता है जब पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर देखेगा तो उसे उसके काम करने का तरीका समझ नहीं आएगा वो देखेगा कि कॉपर जो वो केटल बनाने में यूज करता था यहाँ लंबी वायरस की कॉयल बनकर लगा हुआ है आयरन आयरन भी लिवर्स या या सिलेंडर्स की जगह के के अंदर है। है, है। वो ये ये समझेगा कि कॉपर तो वही वही और और उन पे नेचर लॉ लगते हैं, और ये सोच भी सही है। पर कंस्ट्रक्शन का फर्क काफी है कि उससे बिल्कुल नई तरह का काम मिलेगा वो सोच नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक मोटर किसी भूत प्रेत से चलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्विच से चल जाती है बिना स्टीम के अगर कोई आदमी कभी खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है वो शायद कभी कुछ बोलता ही नहीं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के इवेंट्स देखने में इतनी रेगुलरिटी और ऑर्डरलीनेस होती है कि वैसी चीज किसी भी नॉन लिविंग मैटर में नहीं मिलती हमें पता चलता है कि सब कुछ एक छोटी सी एटम के ग्रुप से कंट्रोल हो रहा है जो हर सेल के टोटल एटम के कम्पेरिजन में बहुत कम है और म्यूटेशन के मैकेनिज्म से हमें यह भी समझ आता है कि अगर सिर्फ कुछ एटम उस ग्रुप में इधर उधर हो जाएं तो पूरे ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी फीचर्स बदल सकती हैं ये बातें साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है शायद हमें ये बातें अजीब न लगें क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक स्ट्रीम ऑफ ऑर्डर कंसेंट्रेट कर लेता है और एटॉमिक डिसऑर्डर से बच जाता है मतलब इन्वायरमेंट से ऑर्डर खींच जिंदा रहता है ये सब चीजें जो क्रोमोजोम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में होती हैं इनको अपीरियोडिक सॉलिड कहा जाता है ये सॉलिड हर एटम को एक यूनिक रोल देता है इसलिए ये सिंपल पीरियोडिक क्रिस्टल से भी ज्यादा ऑर्डर्ड है गौर करने वाली बात ये है कि फिजिस के लिए ये सब कुछ सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया आम तौर पर माना जाता है कि फिजिक्स के लॉ के अंडर जो भी ऑर्डर या रेगुलरिटी दिखती है वो तभी होती है जब सेम एटम की कॉन्फिगरेशन बार बार रिपीट हो जाती है जैसे क्रिस्टल लिक्विड या गैस में बहुत सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स हों जब भी केमिस्ट एक कॉम्प्लीकेटेड मॉलिक्यूल को लैब में टेस्ट करता है तो उसके पास बहुत सारी एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर ही फिजिक्स के लॉ लगते हैं जैसे वो बोल सकता है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के एक मिनट बाद आधे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर चुके होंगे और दो मिनट बाद तीन चौथाई रिएक्ट हो जाएगा लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में कि वो रिएक्ट करेगा या नहीं ये प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता वो तो प्योर चांस है जैसे शुरू में भी मैंने बताया था ब्राउनियन मोशन के बारे में एक छोटी पार्टिकल का मूवमेंट लिक्विड में बिल्कुल इरेगुलर है लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक रेगुलर डिफ्यूजन इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं रेडियोएक्टिव एटम का सिंगल डिस भी देख सकते हैं पर एक सिंगल एटम कितना टाइम जिंदा रहेगा ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हम बस ये कह सकते हैं कि जब तक वो एटम जिंदा है उसके नेक्स्ट सेकेंड में टूटने का चांस उतना ही है चाहे कितने भी साल हो गए हो ये इंडिविजुअल लेवल पर लैक ऑफ प्रोडिक्टेबिलिटी ही बड़ी क्वांटिटी में एक्जैक्ट लॉ बन जाती है जैसे रेडियोएक्टिव एटम्स के ग्रुप का एक्सपोनेंशियल डीके लॉ बायोलॉजी में हम एक बिल्कुल अलग सिचुएशन देखते हैं एक ही छोटे से ग्रुप ऑफ एटम्स जो सिर्फ एक ही कॉपी में होते हैं वो ऐसे ऑर्डरली काम करते हैं जो एक दूसरे से परफेक्टली मिलते जुलते होते हैं और एनवामेंट के हिसाब से भी बहुत परफेक्टली सेट होते हैं आगे जाके जब हायर ऑर्गेनिज्म बनता है तो कॉपीज बढ़ जाती हैं। पर कितनी एक एडल्ट मैमल में लगभग टेन टू द पावर फोर्टीन तक हो सकती हैं। सोचिए ये तो सिर्फ एक क्यूबिक इंच एयर में मॉलिक्यूल्स की संख्या का मिलियंत हिस्सा है अगर यह सब मिलकर एक जगह आ जाए तो बस एक बहुत छोटा ड्रॉप लिक्विड बनेगा और देखिए ये बॉडी में कैसे बनते हैं हर सेल में सिर्फ एक या होने पर दो होते हैं और हमें पता है कि हर एक आइसोलेटेड सेल में ये छोटी सी सेंट्रल ऑफिस कितनी पावर रखती है क्या ये ऐसा नहीं लगता जैसे पूरे शरीर में छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट स्टेशन लग गई हो जो आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं क्योंकि उन सबके पास एक ही कोट है ये सब कुछ थोड़ा पोएटिक लग सकता है पर इसमें कोई फैंटेसी नहीं है सिर्फ सिंपल साइंटिफिक सोच चाहिए यहां जो चीजें हो रही हैं, उनका रेगुलर और परफेक्ट ऑर्डर किसी और फिजिकल प्रोबेबिलिटी वाले मैकेनिज्म से नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई तरह के मैकेनिज्म से आ रहा है ऑब्जर्वेशन की बात है कि हर सेल का गाइडिंग प्रिंसिपल एक सिंगल एटोमिक ग्रुप में होता है या कभी कभी दो में और यह एक ऐसा ऑर्डर लाता है जो परफेक्ट है चाहे हमें यह अजीब लगे या बिल्कुल सही यह सिचुएशन बिल्कुल नई है ये जिंदा मैटर के अलावा और कहीं नहीं मिलता फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो भी इन एनिमेट मैटर स्टडी करते हैं उन्होंने आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी जिसे इस तरीके से समझाया जा सके इसलिए हमारी थियोरी भी इस केस को कवर नहीं करती हमारी वो स्टेटिस्टिकल थ्योरी जिसे लेकर हम बहुत खुश थे क्योंकि उसने दिखाया था कि एटॉमिक से भी कैसे फिजिकल लॉ का ऑर्डर बनता है और एंट्रॉपी का लॉ भी जो सबसे जनरल है वो भी सिंपली मॉलिकुलर डिसऑर्डर से समझा जा सकता था लाइफ का ऑर्डर एक अलग जगह से आता है ऐसा लगता है कि ऑर्डरली इवेंट के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं एक है मैकेनिज्म मैकेनिज्म जो जो डिसऑर्डर से से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर बनाता बनाता है, है order order बनाता है। दूसरा दूसरा नया प्रिंसिपल सिंपल लगता है ज्यादा नेचुरल लगता है। इसलिए फिजिसिस्ट भी स्टेटिस्टिकल मैकेनिज्म मिलने पर बहुत प्राउड थे क्योंकि यही नेचर में होता है और यही नेचुरल इवेंट्स स्पेशली इिवर्सिबिलिटी को समझाता है पर हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो फिजिक्स के लॉ हमने उससे बनाए हैं वो लिविंग मैटर की बिहेवियर को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि लिविंग चीजें तो मोस्टली ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर प्रिंसिपल पर चलती हैं इस बात को समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा और उस बात को भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा जो पहले का थी कि हर फिजिकल लॉ स्टेटिस्टिक्स पर बेस्ड है ये बात बार बार कहने से आप लोगों को डाउट हो सकता है क्योंकि कई चीजें डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर प्रिंसिपल पे भी चलती हैं और उनका स्टैटिस्टिक्स या मॉलिकुलर डिसऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं होता जैसे सोलर सिस्टम का ऑर्डर प्लेनेट्स के मूवमेंट ये सब इनडिफिनिट टाइम तक सेम रहती है आज की पोजिशन पिरामिड के टाइम की पोजिशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है हिस्टोरिकल एक्लिप्सिस भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं जो रिकॉर्ड से मैच भी करते हैं ये कैलकुलेशन स्टेटिस्टिक्स पर नहीं न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ पर बेस है मैक्स प्लैंक का एक छोटा पेपर है उसमें भी यही डिस्टिंक्शन है ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर और ऑर्डर फ्रॉम डिसऑर्डर उनका ऑब्जेक्ट था दिखाना की स्टेटिस्टिकल लॉ जो लार्ज स्केल इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं वो स्मॉल स्केल इवेंट्स के डायनामिक लॉज से ही बनते हैं इसलिए लगता है कि जो नया प्रिंसिपल है ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर जिसको हमने लाइफ को समझने का असली क्लू बोला वो फिजिक्स के लिए बिल्कुल नया नहीं है प्लैंक ने तो उसको पहले ही इंपॉर्टेंस दे दी थी तो लगता है जैसे लाइफ को समझने का क्लू यही है कि सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा है एक क्लॉक वर्क जैसा वैसे जैसे प्लैंक के पेपर में कहा गया है यह बात पूरी तरह गलत नहीं है पर इसको पूरा सच मान लेने से पहले सोच समझ लेना चाहिए चलिए अब हम रियल क्लॉक की मोशन को ध्यान से देखते हैं यह सिर्फ एक सिंपल मैकेनिकल चीज नहीं है अगर क्लॉक सिर्फ मैकेनिकल होती तो उसमें कोई स्प्रिंग या वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती एक बार चालू कर दीजिए तो हमेशा चलती रहती पर असली क्लॉक अगर स्प्रिंग के बिना हो तो कुछ ही बीट्स के बाद पेंडुलम रुक जाता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी हीट बन जाती है ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एटम लेवल पर होता है। फिजिसिस्ट को मानना पड़ता है कि इसका उल्टा प्रोसेस भी पूरा इंपॉसिबल नहीं है एक स्प्रिंगलेस क्लॉक अचानक चालू हो सकती है अपने ही कॉग व्हील्स और इन्वायरमेंट की हीट से फिजिस कहेगा क्लॉक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राउनियन मूवमेंट मिली अब क्लॉक की मोशन को हम डायनेमिकल या स्टैटिस्टिकल लॉ का एग्जाम्पल समझें या नहीं ये हमारे नजरिए डिपेंड करता है। अगर हम इसको डायनेमिकल बोलते हैं तो हम सिर्फ उसके रेगुलर चलने पर फोकस करते हैं जो एक छोटी सी स्प्रिंग की वजह से पॉसिबल होती है जो छोटी मोटी हीट मोशन वाली प्रॉब्लम को हटा देती है पर जब याद आता है कि बिना स्प्रिंग के क्लॉक धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है तो समझ आता है कि यह भी एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है अब अगर पूरी सिचुएशन को देखें तो जो सिंपल केस हमने ऊपर डिस्कस किया वो कई और चीजों का एग्जाम्पल है एक्चुअली हर चीज का जो मॉलिकुलर स्टेटिस्टिक्स के लॉ को इग्नोर करते हुए दिखती है जो भी क्लॉकवर्क्स रियल फिजिकल मैटर से बने हैं इमेजिनेशन की क्लॉक नहीं वो सच में प्योर क्लॉकवर्क नहीं है चांस का एलिमेंट हमेशा रहता है चाहे वो कितना भी कम हो या क्लॉक खराब होने का चांस इन्फिनिट स्मल हो पर वो पॉसिबिलिटी हमेशा बैकग्राउंड में है इवन जब हम सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन देखते हैं तो भी इ फ्रिक्शनल और थर्मल इन्फ्लुएंसेस वहां भी मिलते हैं जैसे अर्थ की रोटेशन धीरे धीरे टाइडल फ्रिक्शन की वजह से कम हो रही है और इसी वजह से मून भी धीरे धीरे अर्थ से दूर जा रहा है यह सब इसलिए होता है क्योंकि अर्थ एक परफेक्टली स्फीयर नहीं है फिर भी एक बात साफ होती दिख रही है कि फिजिकल क्लॉक क्लियरली ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर फीचर दिखाती है इसी वजह से फिजिसिस्ट एक्साइटेड हुए थे जब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यह देखा ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ कॉमन है पर देखना बाकी है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या वो खास डिफरेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल नया और अलग बनाता है कब कोई भी फिजिकल सिस्टम मतलब एटम्स का कोई भी ग्रुप प्लैंग की लैंग्वेज में डायनामिकल लॉ या क्लॉकवर्क फीचर्स दिखाता है क्वांटम थियरी इसका छोटा सा आंसर देती है यह होता है एब्सल्यूट जीरो टेंपरेचर पर। जब टेंपरेचर जीरो के पास होता है तो मोलिकुलर डिसऑर्डर फिजिकल इवेंट्स पर कोई असर नहीं डालता यह थियरी से नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस को हर टेम्परेचर पर टेस्ट करके और उन्हें जीरो टेम्परेचर तक एक्स्ट्रापुलेट करके पता चला है जो कि एक्चुअली कभी अचीव नहीं होता इसको वॉल का हीट थ्योरम कहते हैं, और कभी कभी इसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। पहला एनर्जी प्रिंसिपल है, दूसरा एंट्रोपी प्रिंसिपल। क्वांटम थ्योरी ने नर्स्ट के लॉ का साइंटिफिक बेस भी दिया है और यह भी बताता है कि किसी सिस्टम को जीरो के कितना पास ले जाना पड़ेगा ताकि उसका बिहेवियर बिल्कुल डायनेमिकल हो जाए हर केस में जीरो का मतलब हमेशा बहुत लो टेम्परेचर नहीं होता नस्ट की डिस्कवरी ही इसलिए हुई क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी कई केमिकल रिएक्शंस में एंट्रोपी का रोल बहुत कम होता है यहां याद रखना पड़ेगा कि एंट्रोपी मॉलिकुलर डिसऑर्डर का डायरेक्ट मेजर है उसका लॉगरिथम नहीं अगर हम पेंडुलम क्लॉक की बात करें तो उसके लिए रूम टेम्परेचर लगभग जीरो जैसा ही है इसी वजह से वो डायनामिकली काम करता है अगर आप इसे और ठंडा कर दें और सारा तेल हटा दीजिए तो भी ये वैसे ही चलेगी पर अगर आप इसको रूम टेम्परेचर से ज्यादा गर्म कर दें तो कुछ टाइम बाद ये मेल्ट हो जाएगी मतलब चलना बंद हो जाएगा ये बात शायद आसान लगे लेकिन असल में यही मेन पॉइंट है क्लॉक वर्क इसीलिए डायनामिकली काम कर लेते हैं क्योंकि वो सॉलिड से बने होते हैं जो लंडन हाइडर फोर्सेस की वजह से अपनी शेप में रहते हैं और हीट मोशन की डिसऑर्डरली टेंडेंसी से बच जाते हैं कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर पर अब थोड़ा सा और सोचिए तो क्लॉक वर्क और ऑर्गेनिज्म में सिमिलेरिटी समझ आएगी बस सिंपल सी बात है ऑर्गेनिज्म भी एक सॉलिड पे डिपेंड करता है सब्सटेंस का अपडिक क्रिस्टल जो मोस्टली हीट मोशन के डिसऑर्डर से बचा रहता है। पर ये मत समझिए कि क्रोमोजोम फाइबर्स बस एक मशीन के यानी की तरह है। कम से कम बिना उस गहरी फिजिकल थियरी के रेफरेंस के जिसके ऊपर ये एग्जांपल खड़ा है और वैसे भी फंडामेंटल डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत गहरा है और इसी से बायोलॉजिकल केस को नया और अजूबा कहना सही है इतना लंबा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने एक जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक लिविंग बींग के बॉडी के अंदर जो स्पेस टाइम इवेंट्स होते हैं जो उसके माइंड की एक्टिविटी सेल्फ कॉन्सियसनेस या कोई भी एक्शन से जुड़े होते हैं वो सब उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फिजियोकेमिस्ट्री के स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हुए अगर बिल्कुल स्ट्रिकली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो भी स्टैटिस्टिको डिटर्मिनिस्टिक जरूर है फिजिसिस्ट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी ओपिनियन में और कुछ लोगों की सोच के उल्टा क्वांटम इनडिटर्मिनेंसी का लिविंग सिस्टम में बायोलॉजिकल तौर पर कोई खास रोल नहीं है बस शायद कुछ एक्सीडेंटल इवेंट्स जैसे मियोसिस नेचुरल और एक्सरे म्यूटेशन में थोड़ा इफेक्ट हो लेकिन ये वैसे भी ऑब्वियस है और सब मानते हैं चलिए मान लेते हैं कि ये एक फैक्ट है जैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर बायोलॉजिस्ट भी मानते हैं बस उन्हें एक अजीब फीलिंग होती है अपने आप को सिर्फ एक मैकेनिज्म बोलने में क्योंकि ये फ्रीविल की आइडिया से उल्टा लगता है जो हम डायरेक्ट अपने अंदर फील करते हैं और असली बात तो ये है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस जितने भी अलग हों लॉजिकली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते तो चलिए सोचते हैं क्या सही नॉन जा सकते हैं इन दो कॉन्ट्रीजन से मेरी बॉडी एक प्योर मैकेनिज्म की तरह चलती है नेचर के लॉज फॉलो करती है दूसरा फिर भी मैं अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जानता हूं कि मैं खुद अपने बॉडी की मोशन डायरेक्ट करता हूं उनके इफेक्ट पहले से समझ सकता हूं और जब वो इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी फील करता हूं मेरे हिसाब से इसका बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मैं यानी कि मैं जो हर इंसान अपने लिए महसूस करता है यानी हर वो कॉन्सियस माइंड जो कभी मैं बोला या महसूस किया वही इंसान है अगर कोई है जो एटम्स की मोशन को लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से कंट्रोल करता है अब हमारी सोसाइटी में कुछ आइडियाज को थोड़ा छोटा बना दिया गया है या मीनिंग चेंज हो गया है इसलिए ये सोच थोड़ी बोल्ड लग सकती है क्रिश्चियन लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं ही गॉड अलमाइटी हूँ ये बात पागलपन या बदतमीजी लग सकती है पर अभी ये सब कॉनोटेशन भूल जाइए और देखिए कि क्या ये कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट के लिए सबसे करीब है जिससे वो गॉड और इमोर्टेलिटी दोनों को एक ही साथ प्रूव कर सकता है असल में यह इनसाइट नई नहीं, नहीं है इसका पूरा रिकॉर्ड कम से कम ढाई हजार साल पुराना है इंडिया की प्राचीन उपनिषद में जो आइडिया था आत्मा ही ब्रह्म है यानी कि पर्सनल सेल्फ ही यूनिवर्सल इटरनल सेल्फ है यह उनके लिए सबसे गहरी सोच थी वेदांत के स्कॉलर्स का मकसद भी था कि इस सोच को सिर्फ बोलने नहीं बल्कि सच में महसूस करें मिस्टिक्स भी अलग अलग जमाने और जगह से इसी फीलिंग को अलग शब्दों में लेकिन एक ही सेंस में बया करते रहे जिसको छोटे में कहें तो मैं गॉड बन गया हूं ड्यूस फैक्टर्स सम वेस्टर्न आइडियोलॉजी में ये सोच उतनी नहीं फैली चाहे शोपेन आवर जैसे कुछ थिंकर्स ने भी इसकी तरफ इशारा किया हो और जो लोग सच में प्यार करते हैं जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उनकी सोच और उनकी खुशी दोनों एक ही है नॉट सिर्फ सिमिलर या आइडेंटिकल बल्कि एकदम एक पर अक्सर वो लोग अपने जज्बात में इतने बिजी होते हैं कि साफ सोच नहीं पाते इस सेंस में वो मिस्टिक जैसे ही हैं। मुझे कुछ और बातें भी बोलनी है कॉन्सियसनेस कभी भी प्लूरल फॉर्म में महसूस नहीं होती हमेशा सिंगुलर ही होती है अगर किसी इंसान को स्प्लिट या कॉन्सियसनेस या डबल पर्सनालिटी का केस हो भी जाए तो भी दोनों पर्सनालिटीज एक साथ कभी सामने नहीं आती बल्कि एक के बाद एक ही दिखती हैं सपने में भी हम कई कैरेक्टर्स प्ले करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे नहीं हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर होते हैं उस कैरेक्टर में हम सीधा एक्ट करते हैं बोलते हैं और दूसरे कैरेक्टर के जवाब का इंतजार करते हैं ये जाने बिना कि दूसरे के कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है फिर यह प्लुरैलिटी का आइडिया आता ही कहा से है जिसको उपनिषद के राइटर्स ने इतना स्ट्रॉगली अपोज किया था कॉन्सियसनेस को लगता है कि वो अपने बॉडी के एक छोटे से हिस्से से जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है सोचिए बॉडी बदलने पर माइंड भी कैसे बदलता है प्यूबरिटी बुढ़ापा फीवर नशा ब्रेन इंजरी सबका इफेक्ट माइंड पर पड़ता है और जब इतने सारे अलग अलग बॉडीज हैं तो लगता है कि हर बॉडी की अपनी कॉन्सियसनेस है इसलिए कॉन्सियसनेस को प्लूरल फॉर्म में सोचना एक बहुत ही टेम्पटिंग आइडिया बन जाता है शायद सारे सिंपल लोग और ज्यादातर वेस्टर्न फिलोसफर्स इस बात को मानते हैं इस सोच से जल्दी ही सोल का आइडिया निकलता है जितनी बॉडीज उतनी सोल्स और फिर सवाल उठता है क्या सोल बॉडी की तरफ मर जाती है या फिर बॉडी के बिना भी जिंदा रह सकती है पहला ऑप्शन बोरिंग लगता है दूसरा ऑप्शन असल बात को इग्नोर करता है जिस पर ये प्लूरलिटी की सोच खड़ी है और भी बेकार सवाल पूछे गए क्या एनिमल्स के भी सोल हैं कभी तो ये भी पूछ लिया गया कि सिर्फ मर्दों के सोल होते हैं या औरतों के भी ऐसी बातों से समझ में आता है कि यह प्लूरेटी वाली सोच जो सारी वेस्टर्न रिलीजियस सोच में है वो अपने आप में थोड़ी डाउटफुल है और अगर हम उनके अजीब सुपर स्टेश को छोड़ भी देते हैं पर उनका ये सीधा साधा आइडिया रख लेते हैं कि सोल का प्लूरल है और सुधार ये कर देते हैं कि सोल भी बॉडी के साथ ख़त्म हो जाती है तो हम और भी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं इसका एक ही सही अल्टरनेटिव है सीधा वही मान लीजिए जो हमेशा एक्सपीरियंस होता है यानी सिर्फ सिर्फ सिंगुलर होती है। है, उसका प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ एक ही नहीं, एक चीज और जो कुछ भी प्लूरलिटी दिखती है वो बस इसी एक चीज के अलग अलग पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं जो एक इल्यूजन से बनते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर वाले गैलरी में एक ही चेहरा कई जगह दिखता है या गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट अलग अलग घाटियों से अलग अलग दिखते हैं लेकिन असली में एक ही पहाड़ है हमारी सोच को रोकने के लिए दिमाग में कई घोस्ट स्टोरीज बैठे हैं जैसे कहा जाता है कि एक पेड़ मेरे विंडो के बाहर है लेकिन मैं असल में पेड़ को नहीं देखता कुछ ट्रिकी तरीके से जिसका सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट ही समझा जा सकता है असली पेड़ अपनी इमेज मेरे कॉन्शियसनेस में भेजता है और मैं वही देखता हूं अगर आप मेरे पास खड़े होकर वही पेड़ देखिए तो पेड़ आपके कॉन्सियसनेस में भी अपनी इमेज डाल देता है मैं अपना पेड़ देखता हूँ तुम अपना जो मेरी में जैसा ही है और असली पेड़ क्या है यह पता नहीं यह सब कंफ्यूजन कांड की वजह से है लेकिन अगर कॉन्सियसनेस का एक ही चीज माना जाए तो सीधी सी बात है कि सिर्फ एक ही पेड़ है और ये इमेज इमेज सब कहानियाँ हैं पर हम सब अपने अंदर ये स्ट्रांग फीलिंग रखते हैं कि हमारा अपना एक्सपीरियंस और मेमोरी एक यूनिट है दूसरे इंसान से अलग हम इसको मैं कहते हैं पर असल में ये मैं क्या है अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये बस एक कैनवस है जिसके ऊपर सारे एक्सपीरियंसेस और यादें कलेक्ट हो रही हैं और ध्यान से सोचें तो मैं का असली मतलब वही ग्राउंड है जिसमें सब चीजें इकट्ठा हो रही हैं। आप किसी दूसरे देश चले जाइए अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जाइए उनको लगभग भूल भी जाइए नए दोस्त बना लीजिए उनके साथ भी वैसे ही लाइफ जी लीजिए जैसे पहले के दोस्तों के साथ जीते थे ध्यान से सोचें, तो पुरानी लाइफ का याद रहना या न रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जो जवानी का लड़का मैं आप उसको थर्ड पर्सन में याद कर सकते हैं वैसे ही जैसे किसी नॉवेल के हीरो को फील करते हैं लेकिन कभी कोई ब्रेक कोई डेथ नहीं आई और अगर कोई हिप्नोटिस्ट आपकी पुरानी यादें पूरी तरह मिटा भी दे तब भी आप नहीं कहेंगे कि आप मर गए हैं किसी भी केस में आपकी पर्सनल एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती और कभी होगी भी नहीं आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे आपसे एक नएसोड में नई बुक के साथ मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित धन्यवाद